पर क्या करें लोग ने सारे धर्म और सदाचार को चौपट कर दिया लोग के कारण ये दशाओ हरिशरण डेढ़ महीने तक बछड़ा अथवा बचिया पी करके तृप्त होके अलग हो जाए तब धोना चाहिए और डेढ़ महीने के बाद एक थन पूरा दोहना शुरू करे फिर वो और बड़ा हो जाए तीन चार महीने का हो जाए तो दो थन दुहे और तीसरे और चौथे पर बेईमानी पूर्वक हाथ न डाले धोने वाले जानते हैं किस पद्धति से दोहा जाता है वैसे वे दो लेते हैं नहीं तो क्या होता है कि दो ही थन आप दो तो किसी गौ माता के दो थन लंबे हो जाते दो छोटे हो जाते यह भी मूर्खता है इस प्रकार से गाय दूहना चाहिए तो उसके चारों क्षण बराबर हों, वो एक अंदाजा हो जाता गुआरियों को गौसेवकों को कि गैया में कितना दूध है तो इतना हमने ले लिया भले ही चार क्षण से ले लिया इतना दूध हमने ले लिया तो इतना इसमें बाकी बचा है ये आधा है ये इसके बछड़े का है महाराज जी लिखा है चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कौटिल्य कहते हैं चाणक्य कहते हैं कि जो ग्वारिया लोहपूर्वक अधिक दूध दूह और बछड़ा बछिया कमजोर होने लग जाए अर्थात नस्ल बिगड़ने लग जाए तो राजा का कर्तव्य है उस ग्वारिया को पकड़वा करके उसके दोनों अंगूठे काट ले अंगूठे काटने के बाद गाय दो नहीं पायेगा इतना बड़ा दंड देने का विधान चाणक्य ने किया है अंगूठा काटने की सजा देनी चाहिए उसको बहुत से लोग गाय को ऐसे धोते हैं ऐसे ऐसे नहीं धोना चाहिए उससे गाय के थनों में रोग हो जाता है इसलिए इस तरह से धोना चाहिए गाय अंगूठा ऐसे करके नहीं धोना चाहिए आप कहेंगे ये कहां लिखा है ये सब ग्रंथों में लिखा है इसलिए गोपालन भी एक विज्ञान है हम तो कहते हैं महाराज इस समय जैसे अलग अलग मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं इसी तरह से लोगों को मिलकर के बनाना चाहिए अब गोसेवक नहीं मिल पा रहे हैं गोशालाओं के ठीक ठीक प्रबंधक नहीं मिल पा रहे हैं जिन्हें अनुभव हो ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं हमने पूज पचमेड़ा महाराज जी से प्रार्थना की महाराज जी विचार कर रहे हैं कि विधिवत एक ऐसा केंद्र खोला जाए जहाँ जैसे आजकल लोग होटल मैनेजमेंट और व्यापार के मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ते हैं ऐसे ही विधत उनको डिग्री मिले और फिर उनकी ट्रेनिंग हो किसी गोशाला में और इसके बाद उनकी नियुक्ति हो और इतना वेतनमान उन्हें प्राप्त हो कि वे अपने परिवार को बढ़िया से पालित कर सकें ये ये करना पड़ेगा नहीं तो महाराज आज मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग तैयार हैं गोबर उठाने के लिए सानी बनाने के लिए गाय की सेवा करने वाले नहीं मिले ब्राह्मण ने कहा मेरी होमधेरु के बछड़े को समाप्त कर दिया अब इसका दूध दही देव कृत्य के योग्य नहीं रहा मैं श्राप देता हूँ जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी धरती माता तुम्हारे पहियों को ग्रस लेगी किसी भी पद्धति से पहिया बाहर नहीं निकलेगा और अंत में उसी परिस्थिति में तू अपने प्रबल शत्रु के हाथों मारा जाएगा नारद जी कहते कर्ण ने बहुत मनाया लेकिन ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ इस बात को भी कम से कम परशुराम जी से इसको बता देना चाहिए था लेकिन इस बात को भी कर्ण ने परशुराम जी से नहीं बताया शिपालिया एक दिन की बात है श्री परशुराम जी महाराज कुछ श्रमित थे वे कर्ण की गोद में सिर रख करके सो गए और उसी समय एक भयंकर कीड़ा इस कीड़े का नाम दिया है महाभारत में अलर्क रोम भी सं अलर्कम नाम नामता अलर्क नाम का कीड़ा, जिसका मुख कुछ सूकर की आकृति के जैसा शरीर में बड़े बड़े तीखे रोए ऐसा वह कीड़ा कर्ण की जांघ के नीचे आ गया और भयंकर अपने डंक से कर्ण की जंघा को छेद करके ऊपर की ओर बढ़ने लग गया रक्त बह रहा था और असह्य कष्ट हो रहा था उस कीड़े के बीच लेकिन कर्ण इतना धीर वीर उसने विचार किया कहीं गुरुजी की निद्रा न खुल जाए गुरुजी की निद्रा भंग हो जाएगी तो मेरा सेवाधर्म नष्ट हो जाएगा इसलिए वो हिला डुला तक नहीं ना उसने सीकार किया और कीड़े ने बहुत गहरा भीतर तक घाव कर दिया वो आर पार निकल गए आप सोचो तब तक, तक करण बैठा रहा अब इतना रक्त बह गया कि वो रक्त बह करके गुरु की पीठ पर लग गया और जब रक्त का स्पर्श हुआ उन्होंने देखा अरे रक्त बहा हुआ है मेरे शरीर पर रक्त लग गया कहा ब्रह्मचारी क्या हुआ ये रक्त कैसे आया कर्ण ने कहा भगवान कि कीड़े ने इस जांग में छेद कर दिया उससे ये रक्त आया है जैसे ही परशुराम जी ने उस कीड़े की ओर देखा तत्क्षण कीड़े की मृत्यु हो गई और एक भयंकर राक्षस प्रकट हो गया उस राक्षस ने कहा कि मैं लोहितक ग्रीव नाम का राक्षस हूं मैं शाप के कारण पूर्व जन्म में दंस नाम का मैं असुर था और महर्षि भ्रभु के समान ही मेरी अवस्था थी एक बार की बात है मैंने भ्रभु जी की पत्नी का अपहरण किया भृगु जी ने साफ दे दिया जा भयंकर किस योनि को प्राप्त हो जा मैं इस योनी में पड़ गया निम्न योनि में चला गया अब मैं पुनः अपने असुर देव को प्राप्त हो रहा हूँ वो तो चला गया परशुराम जी ने कहा कि इतने भयंकर वज्र तुल्य दाढ़ों वाले इस कीट ने तुम्हारी जंघा में छेद कर दिया और रक्त बह गया फिर भी तुम हाथ जोड़कर कहते कि गुरुजी कुछ नहीं हुआ इससे पक्का निश्चय हो गया तू ब्राह्मण नहीं है तू निश्चित क्षत्रिय है कष्ट सहन करने की दुख को पीड़ा को यातना को सहन करने की ऐसी सामर्थ्य ब्राह्मण में नहीं होती है ऐसी सामर्थ्य क्षत्रिय में ही होती है मैं अभी तुझे शाप दे दूंगा तू सत्य सत्य अपना परिचय दे करण थरथर कांपने लग गया और उसने कहा कि भगवान मैं अधीरथ सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूँ मेरे पिता का नाम अधीरथ है मेरी माता का नाम राधा है और मैं अमुक अमुक देश का रहने वाला हूँ द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ और ब्रह्मास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में मैंने आपको यह परिचय दिया कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ और भगवान शिष्य का गोत्र भी गुरु का ही गोत्र हो जाता है यह भी शास्त्र में आ गया है इसी का अनुसंधान करके मैंने आप अपने को भृगुवंशी बता दिया पिता गुरु संदेह वेद वेद विद्या प्रद प्रभु अतो भार्गव इत्युक्तम मया गोत्र के परशुराम जी ने कहा तूने अनर्थ कर दिया और वर्षों तक जो तूने मेरी सेवा की थी वो सब गुड़ गोबर कर दिया सब धूल में मिला दिया तू मेरे साथ इतना भयंकर छल किया मैं तुझे भस्म कर कर, कर सकता हूँ किंतु मैं भस्म नहीं करूंगा इसलिए भस्म नहीं करूंगा क्योंकि तुमने हमारी जैसी सेवा की है वैसी सेवा किसी के लिए भी अत्यंत दुष्कर है इसलिए मैं तुझे शाप तो नहीं दूंगा किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि तूने अनाधिकारी होते हुए ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किया है वह तो दिव्य भार्गवस्त्र ब्रह्मास्त्र युद्ध में जरूरत के समय आवश्यकता पड़ने के समय तेरे चित्त से वो विद्या निकल जाएगी अर्थात तूने असत्य बोलकर विद्या प्राप्त की है लेकिन वह विद्या तेरे काम में नहीं आएगी लेकिन इतना मैं अवश्य आशीर्वाद देता हूँ कर्ण रोने लग गया गुरुजी जी क्षमा कर दो इतना कठोर दंड मुझे मत दो परशुराम जी ने कहा जाओ बेटा जो मुंह से निकल गया वो तो निकल गया पर मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरी सेवा ऐसी प्रसन्न होकर धरती पर कोई तेरे युद्ध में बराबरी नहीं कर पाएगा तू तो इस धरती के योद्धाओं में सबसे अग्रणी होगा यह आशीर्वाद दिया है और इसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता कर ली और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही कर्ण ने इस प्रकार की असभ्य भाषा बोलना आरंभ किया आप लोगों से वेष किया और कर्ण ने दुर्योधन के विवाह के लिए जैसे भीष्म पितामह ने विचित्र के विवाह के लिए काशी नरेश की तीन कन्याओं का बलपूर्वक अपहरण किया था ऐसे ही अपने मित्र दुर्योधन के लिए कर्ण ने कलिंग नरेश की कन्याओं का कन्या का अपहरण किया और अकेले ही संपूर्ण भूमंडल के राजाओं को परास्त किया उन राजाओं में जरातंद भी था शिशुपाल भी था तक को किया है जरासंध की पराजय भई है और जरासंध ने जरासंध से युद्ध में जब जरासंध युद्ध में जीत नहीं सका तो जरासंध ने मल्ल युद्ध के लिए कर्ण को ललकारा तो कर्ण ने मल्ल युद्ध भी जरासंध के साथ किया और विभेद संधिम देहस्व जरिया कर्ण ने भी यहां से इसको जोड़ा गया था जरासंध को उसके जोड़ को खोलने के लिए इसने भी पैर पर पैर रख करके दबा कर चीरना आरंभ किया और इसको बाहुकंटक नामक युद्ध कहा गया है एकाम जंघाम पदाक्रम्य परामुदिम्य पाट्य थे पत्र वो युद्धम तद बाहू कंटकम शास्त्र में लिखा है कि इस प्रकार के युद्ध को वाहुकंटक युद्ध कहते हैं उस समय जरासंध ने मित्रता कर लिए बोले मित्र चीरो मत मैं हार गया तुम जीत गए मित्र कह दिया और एक मालनी नाम की सुसमृ नगरी उपहार में विजय प्रतीक के रूप में कर्ण को दे दी इतना बड़ा वीर कर्ण था नारद जी ने सारी बात समझाई है युधिष्ठिर बहुत अधिक चिंतित हो गए है और युधिष्ठ ने अर्जुन से अपना आंतरिक खेद प्रकट किया और कहा कि अब जो होना था सो तो, तो हो गया अब कुछ हो नहीं सकता लेकिन मैं भयंकर प्रायश्चित करूंगा कठोर प्रायश्चित करूंगा इस पाप का अर्जुन ने पूछा महाराज क्या प्रायश्चित करेंगे बोले अब मैं राज्य को छोड़कर कुटुंब परिवार को छोड़कर के अवधूत की तरह जोगी की तरह विरक्त की तरह यति की तरह अपना निर्वाह करूंगा कोई मुझे गाली देगा या मेरी स्तुति करेगा उसके प्रति भी मैं कोई दूसरा भाव नहीं रखूंगा कंद फल खाकर निर्वाह कर लूंगा जल पीकर वायु पीकर निर्वाह कर लूंगा निरंतर ब्रह्म करता हुआ तीर्थ यात्रा करता हुआ संपूर्ण पाप को भस्म करने का प्रयत्न करूंगा और अर्जुन अब चाहे तुम राजा बन जाओ चाहे भीमसेन को बना दो तुम लोग इसको मिलजुल करके संभालो मैं अब सन्यास ग्रहण करूंगा मैं भजन करूंगा और हमारे कुल का पतन हो गया हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया अवधियों का वध हमने कर दिया इसलिए यदि हम प्रायश्चित नहीं करेंगे तो समाज में लोग फिर बड़े से बड़ा पाप करके उसका प्रायश्चित नहीं करना चाहेंगे इसलिए समाज में कथनचित दुर्भाग्यवश दैववश कोई पाप बन भी जाए तो उसके प्रायश्चित्व की शिक्षा लोक में देना ये भी राजा का कर्तव्य है तो मैं भोगों का त्याग करके पृथ्वी का त्याग करके वैभव का त्याग करके जब कठोर तप करूंगा तो इससे लोक शिक्षण भी होगा संसार के लोगों को शिक्षा भी प्राप्त होगी इसलिए मैं संग्रह परिग्रह को त्याग करके चला जाऊंगा क्योंकि निवृत्तिया तीर्थ गमनाथ श्रुति स्मृति जपेन व्यागवास् पुनः पापम नालंकर्तमी श्रुति त्यागवां जन्म मरण नापनोनी नापनोती श्रुतिर बहुत सुंदर भाव है इसीर का कहते हैं संसार से शरीर से संबंध छोड़ दो घर द्वार छोड़कर विरक्त हो जाओ केवल स्वरूप से विरक्त नहीं मन से विरक्त हो जाओ भोगों से विरक्त हो जाओ संसार की प्रवृत्ति से विरक्त हो जाओ ई धिर कहते हैं इस प्रकार की वैराग्यपूर्ण निवृत्ति मार्ग की जो दीक्षा है उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं तीर्थ यात्रा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं सन्यास लेने से पाप नष्ट होते हैं तीर्थयात्रा करने से पाप नष्ट होते हैं।, हो हैं वेदों का स्वाध्याय करने से पाप नष्ट होते हैं और जब करने से पाप नष्ट होते हैं तीर्थ यात्रा वेदादि का स्वाध्याय और जप, ये जो तीन साधन पाप नाश के बताए गए हैं ये तीनों साधन निर्वाघ रूप से तभी चल पाते हैं जब व्यक्ति निवृत्ति पथ का प्रथिक हो जाता है बात समझ में आई कि नहीं ग्रह का रज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल अब कोई विरक्त है फक्कड़ है तो सारी धरती की तीर्थ यात्रा कर सकता है गृहस्थ व्यक्ति कितनी तीर्थ यात्रा करेगा बोलिए पांच सात दिन का समय निकालने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है लोगों को समझाना पड़ता है व्यवसाय है तो दूसरे को समझाना पड़ेगा नौकरी चाकरी है तो छुट्टी लेनी पड़ेगी या क्या क्या करना पड़ता है और उसमें भी कोई अकस्मात ऐसी घटना घट गई नाते रिश्तेदारी में या कोई सूचना आ गई तो फिर भैया आप तो हम नहीं जा सकते अब क्या करें परिस्थिति ऐसी आ गई हम क्या करें यह भी एक समस्या है वेदों का स्वाध्याय भी यही बात है जातक सूतक लग गया मृतक सूतक लग गया स्वाध्याय मत करो जबकि भी यही बात है तो युद्धिर कह रहे हैं ये तीनों पाप नाश के साधन निवृत्ति परायण जो महात्मा हैं, उनके द्वारा ठीक से बन सकते हैं इसलिए जो निवृत्ति मार्ग का पथिक है वही पूरी तरह निष्पाप होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ये युद्धिर का मत है खंडन करेंगे अभी अर्जुन इस मत का तो इसलिए सूती में लिखा है वेद में लिखा है क्या लिखा है बोले त्यागवान जन्म मरण तीति यदा भगवान वेद की ऋषा कह रही है कि जो त्यागवान है जिसने संसार शरीर की आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया है जो त्यागी पुरुष है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है नाम के त्यागी तो खूब मिल जाएंगे एक जाति ही त्यागियों की होती है इधर आगरा के क्षेत्र में त्यागी समाज के ब्राह्मण बहुत होते हैं उनका नाम ही त्यागी है महाराज 40-50 गांव हैं त्यागियों के पर उसको त्यागी नहीं कहा जाता ना त्यागी की एक विशेष देशभूषा को बना लेने वाले को त्यागी कहा जाता है त्यागी उसको कहा जाता है जो वस्तुतः जिसने लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेश तीनों का त्याग कर दिया हो भोगों का त्याग कर दिया हो ममता का त्याग कर दिया हो आसक्ति का त्याग कर दिया गया हो त्याग कर दिया हो इस संपूर्ण धरती पर भगवान के अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए जिसके पास एक अणुमात्र वस्तु पर उसका ममत्व न हो ऐसे व्यक्ति को त्यागी कहा जा, जा सकता है जिसके चित्त में ये भाव सुदृढ़ हो एकमात्र श्री भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं उसको त्यागी कहा जाता है आज भी धरती पर अनेक महापुरुष इसको कोटि हैं होंगे नहीं तो ये धरती नहीं रह सकती पर प्रत्यक्ष दृष्टान्त और उदाहरण के रूप में जिन महापुरुष का हम लोगों ने दर्शन किया परम श्रद्धे स्वामी श्री राम जी महाराज इस शताब्दी में त्याग के महान आदर्श को उन्होंने लोगों के सामने जी करके बताया त्याग पूर्वक कैसे जिया जा सकता है इस आदर्श को पूज्य स्वामी जी ने प्रस्तुत किया उनका प्रत्येक कार्य आदर्श विरक्तों के लिए तो सदा सर्वदा उनकी रहनी आदर्श रहनी के रूप में प्रमाणित रहेगी स्वामी जी के इन सिद्धांतों को विचारों को जो जिएगा उसकी साधुता में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा उसकी साधुता परिपक्व रूप से प्रमाणित होगी परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय बात पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजी वारे बाबा सरकार हैं इस शताब्दी में त्याग का स्वरूप क्या है विरक्ति का स्वरूप क्या है श्री पंडित जी महाराज ने अपने चरित्र से अपने व्यवहार से प्रत्यक्ष करके दिखा दिया ऐसे अनेक महापुरुष जिनका दिव्यतम जीवन इस प्रकार का त्यागवान जो महापुरुष है युद्धिर कहते हैं वेद भगवान आज्ञा कर रहे हैं ऐसे त्याग से संपन्न महापुरुष वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं न उन्हें जन्म का चक्र रहता है न मृत्यु का चक्र रहता है इसलिए परिग्रह ही संस्कृति का मूल है परिग्रह माने बटोरना इकट्ठा करना ये संस्कृति का मूल है और त्याग यही मोक्ष का मूल है इसलिए अब हम त्याग के मार्ग पर जाएंगे परिग्रह के मार्ग का त्याग कर देंगे क्योंकि जन्म क्योंकि ही परिग्रह से ही पाप होता है ईश्वर का सिद्धांत है परिग्रह से ही पाप होता है संग्रह ही पाप की जड़ है संग्रह करने में बड़ा श्रम करना पड़ता है फिर सुरक्षित करने की चिंता करनी पड़ती है फिर कथनचित उत्तराधिकारी और पीछे वाला व्यक्ति ऊट पटांग निकल गया तो वो फिर चौका भी बढ़िया से लगा देता है इसलिए अपने हाथ से जितना गौ सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा में लग जाए बस बढ़िया है जो बच गया वो हमेशा संदेह की संदेह में पड़ा हुआ है पता नहीं कहां ले जाएगा संग्रह दुख का मूल है ये युधिष्ठिर की मान्यता है इसलिए तुम इस पृथ्वी का शासन करो और मैं अपने निश्चय पर अडिग हूँ अर्जुन उठ के खड़े हो गए बोले भैया जी एक बार भगवान के कहने से थोड़ा सा कठोर हम आपसे बोले थे आप कथा सुनी चुके हैं लेकिन अब आपका ये नाटक आपके यह उदगार हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं इसलिए मैं पहले ही आपके चरणों में प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं मैं जो कुछ कह रहा हूं प्रेम और स्नेह के कारण बोल रहा हूं और मैं इस समय आतुर हूं इसलिए मेरी बात को अपराध की कोटी में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि हमको आपके विचारों का खंडन करना पड़ेगा और अपने से बड़ों की बात काटना भी एक अपराध है तो आप पहले ही उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए श्री युधिष्ठिर ने कहा भैया अर्जुन तुम प्रसन्न होकर के कहो कोई हमें तुम्हारी बात का क्षोभ नहीं है क्योंकि मैंने तो पहले से ही निश्चय कर लिया मेरी कोई निंदा करेगा तो उसे भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा मेरी कोई स्तुति करेगा तो उसको भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो जब मैंने निश्चय ही कर लिया है तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो तुम्हारे जो में हो उन तुम कहो बोले शास्त्र में लिखा है भैया जी कि पुरुषार्थ शून्य कायर और दीर्घसूत्री माने आलसी जो व्यक्ति पुरुषार्थ शून्य है जो कायर है अर्थात दर्पोक है और जो दीर्घसूत्री है उसे उसका राज्यलक्ष्मी वर्ण नहीं करती है शास्त्र में लिखा है आप दरपोक होते आप दीर्घसूत्री होते और आप पुरुषार्थ शून्य होते तो ये राज्यलक्ष्मी आपका वर्ण नहीं कर सकती थी अब जब राज्यलक्ष्मी ने आपका वर्ण कर लिया है तो आपका धर्म है इस राज्यलक्ष्मी का आदर करें सारी प्रजा में धर्म और सदाचार की प्रतिष्ठा करें आपका सन्यास यही है कि आप जिस निवृत्ति धर्म का पालन करके अकेले मोक्ष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह निवृत्ति की प्रतिष्ठा प्रजाने करके सदाचार की प्रतिष्ठा करके सबको मोक्ष मार्ग पर चलाने ये आपका धर्म है खाली अपने स्वार्थ के लिए कि हम खाली पाप मुक्त होकर मोक्ष मुक्त हो जाए ये हमको आपकी बात पसंद नहीं है यदि आपको ऐसा ही करना था तो किमर्थम चमही पालान अवधि क्रोध मूर्छिता यदि ऐसा ही करना था तो क्रोध मूर्छित होकर के इतने राजाओं का संघार ही क्यों कर दिया हम बिल्कुल पक्की बात कहते हैं यदि आप निश्चय कर लेते कि हमको लौट कर नहीं जाना है तो हम भी आपकी संधि में रहकर सत्संग करते हुए प्रेम से जीवन का निर्वाह कर लेते कितना बड़ा जीवन है आनंद पूर्वक निर्वाह करते लेकिन वह भी नहीं हुआ और जब सब मिल गया तो सब ठुकरा करके आप जाना चाहते हैं ये कापाली वृत्ति को क्यों स्वीकार करना चाहते हैं कापाली वृत्ति माने भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षांदेही भिक्षांदेही इसको कापाली वृत्ति कहा गया ये कापाली वृत्ति को समृद्ध राज्य को छोड़ करके कापाली वृत्ति का आश्रय क्यों लेना चाहते हो देखिए जिसमें कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति राज्य सिंहासन को अलंकृत करता है शोभित करता है तो उसमें धरती के जितने पदार्थ हैं बहुत तो ध्यान से सुने उसमें धरती की जितनी संपत्ति है जितने पदार्थ हैं ये सारे के सारे पदार्थ उस समय हर्षित हो जाते हैं कि इस धर्मात्मा राजा के द्वारा मेरा सदुपयोग किया जाएगा मुझे यज्ञ पुरुष की सेवा में अर्पित किया जाएगा और सारी प्रजा की सेवा में लगाया जाएगा तो राजा से केवल चेतन प्रजा को ही अपेक्षा नहीं होती है भौतिक जड़ जगत की जो जड़ वस्तुएं हैं वे वस्तुएं भी धर्मात्मा राजा के हाथ में जाकर अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होकर अपने आप को कृतार्थता का अनुभव करना चाहती है संपत्ति भी कहती है कि आप जैसे किसी राजा के माध्यम से यज्ञ पुरुष की सेवा हो गऊ की सेवा हो ब्राह्मणों की सेवा हो दीन दुखियों की सेवा हो ये संपत्ति भी चाहती है तो आप इस संपत्ति को निराश न करें आप इस जंगल जाने की रट लगाना छोड़ दें ये आपके लिए उचित नहीं है सबका अलग अलग धर्म है आपने जो बात कही है कि मैं संग्रह प्रग्रह से मुक्त हो जाऊंगा हवा पी लूंगा पानी पी लूंगा पत्ते खा लूंगा और नहीं होगा तो भिक्षा मांग लूंगा और मैं राम राम करूंगा ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये राजधर्म नहीं है ऋषियों का धर्म है मुनियों का धर्म है तपस्वियों का धर्म है ब्राह्मणों का यह धर्म है लेकिन आपके जैसे धर्मनिष्ठ राजाओं का यह धर्म नहीं है अब तक तो संपूर्ण प्रजा अधर्मी दुर्योधन के कुशासन में शुभित और दुखित थी सब यही सोच रहे थे कि ये तेरह वर्ष कैसे जल्दी से जल्दी बीते और इस पापी के शासन व्यवस्था से मुक्त होकर हम धर्मराज के राज्य में सुख की सांस लें ये प्रजा सोच रही थी और अब तक तो प्रजा तुम्हारे लिए आशा बांधे हुए थी अब राजा ही सब कुछ छोड़ के जाना चाहता है तो जानते हैं एक भयंकर पाप लगेगा और वह अक्षम्य पाप होगा और वो पाप आपके सिर पे जाएगा ये युद्धि पाप से बहुत घबराते हैं पाप से डर के कारण तो भागना चाहते हैं बोले भैया अर्जुन पाप कैसे होगा अर्जुन बड़े पंडित हैं अर्जुन कह रहे हैं यदि मानी भवता प्राप्त स्वामे वकील विषम जिस पवित्र सामग्री का देवताओं के अर्चन में भगवान के पूजन में यज्ञ नारायण की उपासना में प्रयोग होना चाहिए उन वस्तुओं को दुष्ट पुरुष अपने अधिकार में कर लेंगे उनका दुरुपयोग करेंगे तो जो सुंदर सुंदर वस्तुएं भगवान की गौ की ब्राह्मणों की संतों की यज्ञ नारायण की सेवा में लगनी चाहिए और वे पदार्थ जब उस पवित्र कार्य में नहीं लगेंगे तो ये जो दोष है वो किसके किसर पर जाएगा यह दोष राजा के सिर पर ही जाएगा इसलिए राजधर्म अकिचन बनना नहीं है राजधर्म यही है की तो वह भीतर से मुनिवृत्ति स्वीकार करे लेकिन बाहर से तो वह प्रजा पालन करे राजधर्म का पालन करे आप आसक्ति के त्याग की बात कहते हैं तो आसक्ति के त्याग के लिए घर छोड़ के जाना बहुत आवश्यक नहीं अर्जुन कहते हैं जिन्होंने आसक्ति का त्याग नहीं किया है वे घर छोड़ बाहर चले जाते हैं तो भी उनका वह नाम मात्र का त्याग उनको मोक्ष नहीं दे पाता है और जिन्होंने आसक्ति घर में रहकर आसक्ति का त्याग कर दिया है वे आसक्ति के त्याग के कारण वे घर गृहस्थ सन्यासी के जैसे हो जाते हैं हैं गीताजी में भगवान ने क्या कहा नित्य सन्यासी यो नी न कांक्षी और आगे क्या है शुभा शुभ परित्यागे भक्ति में थी जेयस्त तो नित्य सन्यासी यो न द्वेश न कांश वो नित्य सन्यासी है जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से कुछ चाहता है इसलिए जिस धर्म को ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया है वह उनके लिए ठीक है और जिस धर्म को आपके पिता दादा परदादा ने स्वीकार किया राजधर्म को आपके लिए राजधर्म श्रेष्ठ है और भैया जी हम तो ये समझते हैं कि सब पापों में बड़ा पाप दरिद्रता है जैसे पर्वतों से बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं पर्वतों से जैसे पर्वतों से बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, झरने निकलते हैं और आगे चलकर वह नदियों का रूप धारण कर लेते हैं ऐसे ही जो समृद्धिशाली पुरुष हैं उनसे अनेकों अच्छी प्रवृत्तियां निकलती हैं गरीबों की सेवा दुखियों की सेवा रोगियों की सेवा गायों की सेवा पीड़ित मनुष्यों की सेवा ये किसके द्वारा होता है ये धन के द्वारा होता है इसलिए गोस्वामी जी के शब्द बड़े गूढ़ हैं जिन्हें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील जाय सुहाए सुख संपत्ति धर्मशील मनुष्य के पास जाकर उसकी शोभा बढ़ जाती है इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य यह है कि आधारणी के पास भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है पर उसके पास धन शोभामान नहीं होता उसके पास धन और निंदा का पात्र होता है धन भी बिचारा रोता है कैसे अभागे के हाथ में हम क्यों पड़ गए ऐसे जो धर्मात्मा उदार से पुरुष हैं उनके पास धन जाकर भी हर्षित होता है जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं ऐसे ही धर्मात्मा समृद्धिशाली संपत्तिशाली जो मनुष्य हैं, उनके द्वारा अनेक लोक सेवा की सत्प्रवृत्तियां होती हैं, जिससे उनका स्वयं का भी कल्याण होता है और दूसरे लोगों को भी लाभ उसका प्राप्त हो जाता है इसलिए भगवान धन से धर्म धन से काम और धर्म से स्वर्ग धन से ही स्वर्ग की सिद्धि होती है इसलिए आप धन की निंदा बहुत न करें। ये महात्मा लोग पता नहीं इनके क्या बात है ये धन की निंदा करने लग जाती हैं अर्जुन कह रहे हैं बोलिए धन की निंदा करने लग जाते हैं लेकिन आप जैसे धर्मात्मा पुरुषों का धर्म वह बिना धन के कैसे उसका निर्वाह होगा कमजोर कौन है दुबला कौन है कृषकाय कौन है इसकी परिभाषा अर्जुन दे रहे हैं लिखने योग्य है अर्जुन कहते हैं कि जो शरीर से दुबला पतला है वो दुबला पतला नहीं है वो कृष्ण नहीं है बहुत से लोग शरीर से बहुत मोटे ताजे होते हैं खूब ऐसे एकदम भारी भरकम होते हैं और मोटे ताजे होने के बाद भी उन्हें चिंता रहती कि अब आज इस एक समय का पेट तो भर गया अब दूसरी समय कहा मिलेगा ये चिंता उनको बनी रहती है तब दुर्बल कौन है कमजोर कौन है और तगड़ा कौन है अर्जुन कह रहे हैं यह कृष आर्थ कृश गवा कृषभत्या कृषातिथि सवई राजन कृषो नाम न ना शरीर कृषक जिसके पास गैया नहीं है वो दुर्बल है कमजोर आदमी है सबसे दरिद्र वह मनुष्य है अर्जुन कहते जिसके पास गोधन नहीं है अब धनीमानी लोग कान खोल के सुन ले भले ही वे अरबपति खरपति हों पर एक गाय भी यदि उनके पास नहीं है तो उनसे बड़ा दरिद्र धरती पर दूसरा कोई नहीं इसलिए हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गो अवश्य करना चाहिए अर्जुन कहते दुर्बल वही है गरीब वही है जो गैया नहीं पालता वही दुर्बल है वही कमजोर है जिसके यहां गाय नहीं है वो कमजोर है कृषभृत्या जिसके पास सेवकों की कमी है सेवक नहीं है वो कमजोर है कृषा जिसके पास अतिथियों का आना जाना नहीं है जो तो अकेले ही बना के खाके रहता है अतिथियों की जूसन जिसके घर में नहीं गिरती वो दुर्बल है शरीर से दुर्बल होने से कोई दुर्बल नहीं होता इसलिए शरीर से दुर्बल होते हुए भी वो मोटा है जिसके पास बहुत गाय हो खूब प्रेम से सेवक सेवा करते हो और आगे जिसके घर में खूब अतिथियों की चरण धूल पड़ती हो वो भले शरीर से कमजोर हो दुर्बल हो तो भी वो गरीब नहीं है तो भी वो दुर्बल नहीं है बहुत तगड़ा है बहुत मोटा है ऐसा समझना चाहिए हमारे भक्तमाल ग्रंथ में तो नाभाजी ने कहा दूबरो दुनिया कहे सो भक्त भजन मोटो महंत दूब रहो जा ही दुनिया कहे लोग कहते से डूबलो जी डूबलो जी जो तो कमजोर थे लेकिन नावाजी कहते हम डूबलो जी नहीं कहते क्योंकि भक्त भजन मोटो महंत सेवा करने वाले को ही मोटा कहते हैं शरीर से भैंसा जैसी चर्बी पर चढ़ा लेना और सेवा न करना न गौ की सेवा करना न ब्राह्मणों की सेवा करना न अतिथियों की सेवा करना ऐसे लोगों को मोटा तगड़ा नहीं कहा जाता वो हैं, वे कमजोर हैं। मोटे वही हैं, तगड़े वही हैं, जो गौ सेवा संत सेवा अतिथि सेवा करते हैं वही तगड़े हैं इसलिए हे राजन अब रही पाप की बात तो बड़े बड़े राजर्षी हुए हैं दिलीप नृग अम्बरीश मान धाता आदि उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी यज्ञ पुरुष की उपासना की और अपनी प्रजा के सहित यज्ञान का अविवृत स्नान किया और वे स्वयं भी पाप से मुक्त हो गए अपनी प्रजा को उन्होंने पाप से मुक्त कर दिया है इतने दिन तक तो प्रजा विचारी कोई उत्सव ही नहीं हुआ दुर्योधन के राज्य में एक यज्ञ जरूर किया था वैष्णव यज्ञ किया था दुर्योधन ने एक वो वो युधिष्ठिर के उत्तर में किया था युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था ना तो प्रजा में लोग ये समझे कि दुर्योधन भी बड़े धर्मात्मा है इसलिए एक यज्ञ इन 12 वर्ष के वनवास के काल में दुर्योधन ने भी किया था लेकिन इसके बाद कोई यज्ञ अनुष्ठान उसने नहीं किया इसलिए नहीं किया कि ये सब पवित्र काम करता वह व्यक्ति है जो स्वयं भोग न करता हो दान की प्रवृत्ति जिसकी हो और इसको तो खुद ही अपने ठाट बाट से फुर्सत नहीं है कि तो दान पुण्य कहां से करेगा हमने एक घटना सुनी परम श्रद्धे पूज्य श्री सुदामादास जी महाराज वे महान गो से संत सेवी महापुरुष थे तो एक कोई मारवाड़ी वैश्य थे उन्होंने कहा था कि महाराज जी जब आप बिहारी जी आवे तो हमारे यहाँ आ जाना और कुछ हमारी इच्छा है कि हम कुछ संतों की सेवा में कुछ फूल पान अर्पित करें महाराज जी चले गए महाराज जी तो भिक्षा मांगती थी चुटकी मांग कर सेवा करते थे बोले ठीक है चले गए वहां तो उसने अपनी सिठानी को कहा कि रे महात्मा आए हैं दूध गरम कर तो स्टोव पहले लोग स्टोव रखते थे केरोसिन वाला पंप से हवा भरने वाला तो उसने स्टोव चिताया और उसमें से खोल दिया जाता है गैस निकलती फिर काढ़ी लगा दी जाती है तो माच इसकी दो तीन सीली खत्म हो गई और चेतन ने नहीं हुआ तो शेष जी उठ आए और उन्होंने स्टोब चैतन्य किया और खूब फटकारा अपनी पत्नी को बताओ क्या होगा ये तीन चार काढ़ी बर्बाद कर दी ना तुझे पता ही क्या है कमाता तो मैं हूं वो बिचारी एकदम सहम गई डर गई कुछ झगड़ा भी करती तो महात्मा सामने बैठे कैसे कर झगड़ा करे बिचारी चुप रह गई पूज्य श्री सुदामादास जी महाराज ने मन में विचार किया कि चलो भैया क्या सेवा करेगा माचिस की तिल्ली के ऊपर झगड़ा कर रहा है कि ज्यादा काडी खर्च कर दी इस सेवा क्या करेगा तो धीरे से उठ के जाने लगे अरे महाराज जी जा क्यों रहे हैं बोले नहीं नहीं फिर आएंगे कोई बात नहीं बोले नहीं नहीं हम समझ गए आप क्यों जा रहे हैं आप इसलिए जा रहे हैं कि माचिस की तीली ज्यादा खर्च होगी इस पर झगड़ा कर रहे हैं सेवा क्या करेगा महाराज ऐसे ही अपना पेट काट काट करके खर्च बचा बचा करके हम ब्रजवास करते हैं और गऊ ब्राह्मण और संतों की सेवा करते हैं हम अपने शरीर में खर्च करें तो हम सेवा नहीं कर सकते हैं आप देखते हैं मैं मोटा कपड़ा पहनता हूँ मोटी धोती पहनता हूँ सामान्य भोजन करता हूँ मेरे कोई व्यसन नहीं है पर जो कुछ परिश्रम से कमाता हूँ उसमें से फिर सेवा करना चाहता हूँ और वह सस्ते के जमाने में उस व्यक्ति ने थोड़ा सा दूध पिलाकर एक कुल दूध पिलाकर महाराज को दस हजार रूपये दिए कि महाराज रसोई घर बनवा लेना आज वो दस हजार महाराज आज से कम से कम साठ साल पुरानी घटना होगी पचास साठ साल पुरानी घटना होगी दस हजार कितना होता आज का आज का तो हम समझते हैं लाख दो लाख हो गया होगा और ज्यादा हो गया होगा जो भी होगा कितना हो महाराज तो इसलिए जो स्वयं भोग का त्याग करेगा वही सेवा कर सकेगा वही दान पुण्य कर सकेगा वही अच्छी प्रवृत्तियों में धन का व्यय कर सकेगा जो स्वयं विलासी प्रकृति का है जो स्वयं भोगी प्रकृति का है वो परमार्थ में कोई चीज का व्यय नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपने खर्च के लिए पैसा कम पड़ जाएगा वो कहा से करेगा अच्छी प्रवृत्ति में खर्च इसलिए आप कृपा करके यज्ञ करें और यज्ञ करके संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न करें उस समय आप भी पवित्र हो जाएंगे आपकी प्रजा भी पवित्र हो जाएगी यही मेरी प्रार्थना है वृक्ष ने कहा भैया तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा लेकिन ये स्त्री पुत्र गृह कुटुंब रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों का सुख यह तो गारों का सुख है पार्शविक प्रवृत्ति के लोगों का सुख है विरक्तों का सुख यह नहीं है विरक्तों का सुख तो इससे ऊंची वस्तु है इसलिए हित्वाम्य सुखाचारप्य मानो महत अरण्य फल मूलासी चरिष्यामी मृग इसलिए अर्जुन मैं इन गो के दृष्टि में जिसका बड़ा महत्व है ऐसे राज्य के भोगों का त्याग करके कठोर तपस्या करूँगा और मृगों के झुंड में मृगों के साथ ही विचरण करूंगा न मेरा कोई अपना रह जाएगा न पराया रह जाएगा मैं तीनों समय स्नान करूंगा जटा धारण करूँगा अग्निहोत्र करूंगा अपने शरीर को तब के द्वारा दुर्बल बना दूंगा हवा सर्दी गर्मी भूख प्यास इन सबको सहन करता हुआ निरंतर ब्रह्म चिंतन करूँगा और वृक्षों और लताओं के नीचे ही मैं अपने जीवन का निर्वाह कर लिया करूंगा और इस प्रकार से मैं वाठ जोहता रहूंगा कि यह देह अपनी आयु को पूरा कर ले और इसके बाद इस देह की उपाधि के नष्ट होने के बाद अविनाशी परमात्मा की गोद में मैं पहुँच जाऊंगा तो भैया हम मुख नहीं मोड़ रहे हैं आप जैसे भैया हैं तो आप लोग धर्म का पालन कीजिए हमने यहाँ तक पहुँचा दिया अब हमारी सेवा पूरी हुई अब आप लोग संभालिए मुझे भजन के लिए अवकाश दीजिए तपस्या के लिए अवकाश दीजिए और जीवितम मरणम इसमें इस, इस युधिष्ठिर के सम्वाद में विरक्तों की चर्या विरक्तों का धर्म विरक्तों के स्वभाव का वर्णन है यही तो है सनातन धर्म का रहस्य श्री युधिष्ठिर कह रहे हैं जीवित मरण नाभिन न चुषं वास्क तक्ष वाह चंद नईक मुक्षता न कल्याण न कल्याण चिंतन अर्जुन मैं न तो जीवन का अभिनंदन करूंगा न ही मैं मृत्यु से द्वेष करूंगा जन्म और मृत्यु दोनों शरीर के होते हैं मैं शरीर भाव से ऊपर उठ जाऊंगा तो न मेरी दृष्टि में जन्म का अभिनंदन होगा न मेरी दृष्टि में मृत्यु से निषेध होगा मृत्यु का निषेध होगा अर्जुन विरक्तों का धर्म तुम नहीं समझते हो मैं उस परम श्रेष्ठ विरक्तों के धर्म का पालन करूंगा कि कोई मेरी एक भुजा को गुलाब जल और मलयागिरी चंदन से सींचे इतर से सींचे और कोई व्यक्ति वसूला लेकर मेरी भुजा को छीलने लग जाए काटने लग जाए तो जो चंदन और गुलाब जल से मेरी भुजा का सिंचन करेगा उसे मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा उसकी मंगल कामना नहीं करूँगा और मेरी भुजा को वसूले से काटने लग जाए उसके प्रति मैं कोप नहीं करूंगा, उससे मैं आशीर्वाद उसे मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा माने दोनों स्थितियों में मैं सम बना रहूंगा इस ऊंची ज्ञान की अवस्था को विरक्ति की अवस्था को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं मंगल अमंगल से मुक्त होकर दोनों के प्रति समान भाव रखूंगा चाहे मेरी भूजा में चंदन चढ़ावे और चाहे मेरी भूजा को वसूले ऐसी वसूला जानते न बड़े ही लोग जो रखते हैं लकड़ी छीलने के लिए उस वसूले से काट देवें मैं संपूर्ण विरक्ति को स्वीकार करता हुआ उन्मुक्त वायु की तरह विचरण करूंगा क्योंकि मनुष्य जो कुछ शुभा शुभ कर्म करता है उसका परिणाम स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है उसकी कमाई तो पूरा घर मिलके खा लेता है परिवार खा लेता है कुटुंब खा लेता है और राजा का राजा के श्रम से द्वारा उपार्जित सारे धन को प्रजा खा जाती है लेकिन उसको उन वस्तुओं के बटोरने में उपार्जन में जो अशुभ अथवा शुभ करना पड़ा है उसका परिणाम कर्ता को अकेले ही भोगना पड़ता है वो खाने पीने वाले तो बस मौकों से और चल दिए उनको कुछ नहीं करता पापे लिप्यते इसलिए मैं ऐसा ऐसा झंझट ही क्यों पालूंगा कि कमाने में श्रम करूं फिर लोग ऊटपटंग तरीके से खर्च करें तो उसका फल भोग भी मैं ही करूं मैं ये सब काम में पड़ने वाला नहीं हूं इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्या वेदनाभिर्भिद्रुतम देहम संस्थापेश निर्भयम मार्ग मास्ता में अत्यंत निर्भयता पूर्वक और मैं इस धर्म का पालन करूंगा भीमसेन जी उठ खड़े हो गए अर्जुन का प्रवचन बंद बोले भैया जी नहीं समझेंगे तो जो पक्का करिए वही करेंगे तब भीम दादा के खड़े हुए बोले हमको आज्ञा हो हम कुछ कहें आपसे ष्ट ने कहा भीमसेन तुम कहो मनाई किसी को नहीं सब अपने अपने मन के विचार रख सकते हो कहो क्या कहना चाहते हो भीम ने कहा कि भैया जी एक बात तो बताओ क्षत्रियोचित मार्ग पर चलने वाले लोगों के हृदय में दया करुणा और कोमलता का भाव थोड़ा कम हो जाता है बहुत ध्यान से सुने इसका मतलब ये नहीं कि दया कोमलता वो छोड़ देते हैं कम इसलिए हो जाता है कि दया क्षमा करुणा और कोमलता का भाव जिसने बहुत अधिक दिखा दिया है उस व्यक्ति के द्वारा शासन नहीं हो सकता बात ध्यान में आई भीम जी की जिसमें बहुत अधिक करुणा है दया है क्षमा है कोमलता है वो तो शासन करेगी नहीं अपने आप कोई समझदार हो और उसके आचरण से शिक्षा ले ले तो ठीक है और नहीं तो वो तो सबकी क्षमा करता रहेगा तो ऐसा व्यक्ति प्रजा पर शासन तो नहीं कर सकता दंड के भय से ही प्रजा अपने अपने धर्म का आचरण करती है इसलिए भैया जी किसी तपस्वी ब्राह्मण के कुल में आपका जन्म नहीं हुआ आप भरतवंशी क्षत्रिय हैं ठीक है आपने क्षमा दया अहिंसा कोमलता का भाव है पर जरूरत से ज्यादा उसको बाहर प्रगट मत कीजिए थोड़ा कठोर हो जाइए शासन कीजिए इसी में प्रजा प्रजा को सुख है और आपकी शोभा है बोले महाराज सदोसा ते सदोसा का स्मी राज्य से परिपंथीन सान हवा धर्मेण युधिष्ठिर मही आप कहते मुझसे पाप हो गया अरे पाप क्या हुआ जो अधर्मी थे जो अन्यायी थे जो अत्याचारी थे जो प्रजा को पीड़ा पहुंचा रहे थे जिनमें अपने से बड़ों के प्रति मान सम्मान आदर का भाव नहीं था नारी जाति के प्रति जिनके चित्त में आदर का भाव नहीं था ऐसे लोगों को जो कुमारगी थे बीमारगी थे वैदिक मार्ग पर नहीं चलने वाले थे ऐसे लोगों को आपने मारा आपको कौन सा पाप लगा ऐसे लोगों का बद क्षत्री को करना ही चाहिए जब मार दिया तो प्रेम से भोगो राज्य को अब काय को सन्यासी बनना चाहते हो सब छोड़ के चला जाऊंगा जंगल में ये ठीक नहीं है महाराज आप अपमान मत कीजिए इन पदार्थों का ये तो ऐसा ही हो गया भैया जी कि जैसे कोई मनुष्य बहुत भूखा हो और भूख के कारण उसने अपनी क्षा को शांत करने के लिए घी आटा बूरा दाल चावल सब चीज इकट्ठी करे और फिर रसोई बनावे आज जब रसोई बनके थाल सज के तैयार हो जाए तो बोले अब तो हम छोड़ के जा रहे हैं तो भले आदमी सवेरे से चिल्ला रहे थे हाय मरे भूखे भूखे भूखे और इतना बढ़िया बनाया और बनाने के बाद परोसे हुए थाल को छोड़कर जा रहे हो तो उस व्यक्ति को कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा उसको मूर्ख ही कहा जाएगा तो आप इस प्रकार का जब परोसा हुआ राज्य आपकी थाली में आ गया तब आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं इस राज्य को प्राप्त करने भीमसेन का संकेत ये, है इसे प्राप्त करने के लिए हमने तेरह वर्ष तक भूख सहन करी और फिर इतना युद्ध किया तब जाके ये राज्य स्त्री आपको धरती रूपी थाल में मिली है अब आप पहले ही हम लोग परेशान थे भूख प्यास के मारे अब थोड़ा सुख भोगने का समय आया तो आपको बैराग चढ़ गया हे राजन आपसे हम सत्य कहते हैं हम तो आपकी काया की छाया के जैसे हैं, आप बन में हैं, तो हम सब बन में हैं, और आप घर में हैं, तो हम सब घर में हैं, हम आपकी सन्निधि को नहीं छोड़ सकते इसलिए महाराज इस प्रकार का विचार मत कीजिए इसलिए कर्म को महत्व दीजिए तस्मात कर्म कर्तव्य नास् सिद्धिर कर्मणा कर्महीन को सिद्धि नहीं मिलती है इसलिए कर्म का आदर कीजिए ये युविष्ठ चुप हो गया कुछ बोले ही नहीं भीमसेन बोले हमारे प्रवचन का भी प्रभाव भैया जी के चित्त पर नहीं है अर्जुन को इशारा किया तुम बोलो कुछ सुनाओ कहो इनसे कुछ अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की प्रशंसा आरम्भ की गृहस्थ बहुत अच्छे होते हैं देखो भैया जी आपको सुनाएगा कौन आप तो आप हैं हमारे सबके पूज्य हैं गुरु हैं लेकिन फिर भी हम छोटे सही तो क्या अच्छी बात आपके सामने प्रस्तुत कर तो सकते ही हैं आपकी अनुमति हो तो हम कहें युद्ष ने कहा कहो कहने की स्वतंत्रता सबको है कहिए क्या कहना चाहते हो बोले महाराज एक कथा कहना चाहते हैं कुछ मंद बुद्धि कुलीन ब्राह्मण बालक उनके चित्त में वैराग्य तो था नहीं ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हुआ नहीं था भोगों से वृत्ति उनकी हटी थी नहीं और अभी डाढ़ी मूछ भी उनकी नहीं आई थी वे तो सबके सब बोले गृहस्थ धर्म में बड़ी झंझट है चलो सब बाबा जी बन जाओ तो उन सब ब्राह्मण बालकों ने मूड मुड़ा लिया और मूड़ मुड़ा करके बोले अजात स्मश्रबोह मंदा कुले जाता ब्रजू अपने घर द्वार को छोड़कर वे सब मुड़ मुड़ा करके सब सन्यासी बन गए बाबा जी बन गए और वे सब काशाय वस्त्र धारण करके दंड और कमंडल लेकर के बिचरने लग गए जंगल में घूम रहे थे उसी समय देवराज इंद्र को दया आई ये विरक्ति के योग्य तो थे नहीं और ये विरक्ति का नाटक कर रहे हैं जितेंद्रिय है नहीं तो इन ब्राह्मण बालकों को उपदेश देवे ध्यान दें ब्राह्मण के लिए दो मार्ग शास्त्र में है एक तो ये है ब्रह्मचर्या देव प्रभ्रजेत ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास आश्रम में चला जाए एक आज्ञा है दूसरी आज्ञा है आश्रम आश्रमम गच्छे, पूर्ण वैराग्य न होवे तो ब्रह्मचर्य से संन्यास में नहीं जाना चाहिए अन्यथा नहीं मानना बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहे हैं चित्त में भोगों के प्रति अरुचि के समाप्त हुए बिना मान बढ़ाई, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा इनसे वैराग्य उत्पन्न हुए बिना जो विरक्ति का नाटक है अर्जुन कह रहे हैं वो हंसी का विषय बनकर के रह जाता है उपहास का विषय बनकर के रह जाता है ऐसे लोग साधु संन्यासियों के निकट पहुंचने के बाद बढ़िया कपड़ा पहनना खूब चमक दमक से रहना हाँ? अच्छी घड़ी अच्छी चैन महंगे महंगे मोबाइल कहां तो संतों के हाथ में सुमरणी माला झोली हुआ करती थी अब जो देखो सो दो दो तीन तीन चार चार तरह के मोबाइल दुर्भाग्य की बात है साधु ब्रह्मचारी फेसबुक चला रहे हैं गृहस्थ के ऊपर अपने उद्धार की जिम्मेवारी है विरक्त के ऊपर जिस कुल में उसने जन्म लिया है उस पूरे कुल के उद्धार की जिम्मेवारी है अपने उद्धार की जिम्मेवारी है और पूरे राष्ट्र के उद्धार की जिम्मेवारी है विरक्त के ऊपर साधु बन जाना संन्यासी हो जाना विरक्त हो जाना कोई हंसी खेल है अरे भैया समाज राष्ट्र और परिवार का हम उद्धार न कर सकें ऐसा भजन तो करने कि हमारा अपना उदार हो जाए हमें सुवर कुत्ता का धा घोड़ा न बनना पड़े हमको तो भूत प्रेत न बनना पड़े कम से कम हमें तो भगवान की प्राप्ति होवे, इसलिए भैया वैराग्य न होवे तो नाटक मत करो नकल मत करो देखा देखी मत करो पुराने संतों की कहावत है देखा देखी साध है जोग छीजे काया बाढ़ रोग देखा देखी मत करो प्रतीक्षा करो जैसे सूर्योदय पीछे होता है अरुणोदय पहले हो जाता है ऐसे ही तुम्हारे जीवन में विरक्ति का अरुणोदय पहले होना चाहिए इसके बाद फिर विरक्त दीक्षा फिर संन्यास दीक्षा होनी चाहिए हम महाराज जी नए साधु उनको तो हम लोगों को ही देखते हैं बढ़िया महंगी गाड़ी बढ़िया अच्छे सब चीज खाना पीना फिर वो नए वैराग्य तो उनमें होता नहीं वे सोचते हैं इसको ही साधुता कहते हैं बड़ी दुख की बात है महत्वपुरुषों के साधक जीवन की ओर लोग दृष्टिपात नहीं करते हैं उनकी सिद्धावस्था वाले जीवन की ओर दृष्टिपात करते हैं और इसी में गड़बड़ा जाते हैं ये कैसे चलते हैं कैसे बैठते हैं कैसे पैर पुजाते हैं कैसे पैर धुलाते हैं अब उनमें तो योग्यता है नहीं है भगवान जाने लेकिन पीछे से नकल करने वाला उसी को साधुता समझकर उसका अनुकरण करता है वो तो पथभ्रष्ट हो जाता है इसलिए महापुरुषों के जीवन के पूर्वार्ध से भजन की शिक्षा लोग उत्तरार्ध उनका अनुकरणीय नहीं होता है हाँ पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ऐसे महात्माओं का पूर्वार्ध उत्तरार्ध संपूर्ण जीवन अनुकरणीय होता है लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष भी होते हैं जिनका उत्तरार्ध उतना अनुकरणीय नहीं होता और उनके जीवन में जो कुछ होता है उसका प्रभाव उनके चित्त पर नहीं होता है क्योंकि वे परिपक्व अवस्था के आ, परिपक्व अवस्था को पहुंचे हुए महान भाव होते हैं उनकी ममता उनकी आसक्ति उन पदार्थों में नहीं होती है तो ये ऐसे ही थे बिचारे वही राज्य इन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा है इस तरह के कपड़े पहन के घूमने वालों को कमाना पड़ता नहीं भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है शिक्षा मांग लाओ बनाना है नहीं खूब चकाचक खाओ पियो मस्त रहो घूमो फिरो ये बहुत अच्छा है इंद्र को दया आई इतने कुलीन ब्राह्मण ना तो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, ना वेदादि का अध्ययन किया है ना ही इनमें भीतर से त्याग है न ही तपस्या है और ऐसे ही नाटक में ये साधु संयासी हो गए तो इंद्र एक स्वर्ण मय पक्षी के रूप में उनके सामने आ गए और उस समय इंद्र ने कहा इंद्र ने कहा कि जो यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करने वाले हैं वे श्रेष्ठ पुरुष हैं उन्होंने जो श्रेष्ठ कर्म किया है उसका अनुकरण दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है क्योंकि उनका यह पवित्र कर्म और पवित्र जीवन बहुत उत्तम है इस प्रकार के जो धर्म परायण साधक होते हैं वे अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं ये बात सुन के वे ब्राह्मण बालक बोले कि वाह तब तो ये पक्षी हमारी ही बड़ाई कर रहा है क्योंकि हम लोग को इस ज्ञान यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ को कर रहे हैं हम सब यज्ञ शिष्टासी हैं विग्रशासी है हमारी प्रशंसा कर रहे हैं विक्षा मांगकर हम निर्वाह कर लेते हैं किस कोई संग्रह परिग्रह नहीं रखते हैं इंद्र बोला पक्षी के रूप में इंद्र आये इंद्र बोले कि तुम्हारे जैसे गृहस्थियों की जूठन खाने वालों की हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण जूठन खाना बोले हाँ सन्यासी को तब भोजन विक्षा मांगने जाना चाहिए जब गृहस्थ का चूला चक्की बंद हो जाए धुआं निकलना बंद हो जाए घर के सब लोग भोजन करने कोई बाकी न रह जाए तो जिनके पांचवें छठे भाग में उसे भिक्षा लेना चाहिए लिखा हुआ इसलिए सन्यासियों के लिए भिक्षा अलग निकाल के रख दी जाती ग्रस्तों के द्वारा आएंगे तो उनको भिक्षा दी जाएगी तो सब लोगों के भोजन के पश्चात जो बचा हुआ है उसको छिस्से ही तो कहेंगे तो हम तुम्हारे जैसे उत्सिष्ट भोजियों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं हम तो महात्माओं की प्रशंसा कर रहे हैं पक्षी ने कहा ध्यान से सुने चतुष्पदाम गौ प्रवरा लोहा नाम कांचन अम्बरम प्रवरो मंत्रो ब्राह्मणो द्विपिदाम बरा चार पैर वाले जीवों में गाय सबसे श्रेष्ठ है संपूर्ण चौपायों की सम्राट गाय है और दो पैर वालों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है धातुओं में स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ है और शब्दों में मंत्र सबसे श्रेष्ठ है इसलिए ब्राह्मणों के लिए मंत्रुक्त संस्कार का विधान है वो तो विधिवत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे इसके बाद उसके मन में वैराग्य हो गए तो निर्णय करे अन्यथा गृहस्थ धर्म का पालन करे फिर बानप्रस्थ 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक ग्रहस्थ मने पचास साल की आयु 50 वर्ष पूर्ण होते ही बानप्रस्थ स्वीकार कर ले और बान के बाद फिर सन्यास इस तरह से ब्राह्मण का धर्म है तुम लोग जो है तुम लोगों ने संध्या वंदन आदि छोड़ दिया है और वेद पाठ भी छोड़ दिया है भजन भी तुमसे बनता नहीं है और खाली दीक्षा पात्र लिए तुम लोग घूम रहे हो यह तो कलंक की बात है तुम विघताशी नहीं हो जो पंच महा यज्ञ करके खाते हैं और सबको दे करके खाते हैं वे ही बिगताशी कहे जाते हैं पंच महा यज्ञ करके खाने वाले अमृताशी कहे जाते हैं और सब अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद घर के सभी सदस्यों के भोजन कर के बाद घर के नौकर चाकर के भोजन कर लेने के बाद भी जो बच जाता है उसके बाद जो पाते हैं वे विकसासी कहे जाते हैं तुम लोग नहीं हो इसलिए तुम लोग अभी गृहस्थ धर्म का पालन करो वे जो थे ना ब्राह्मण वे जो ब्राह्मण थे वे किसी के ध्यान से सुने उन्होंने विधिवत किसी से कोई सन्यास दीक्षा नहीं ली थी वो तो ऐसे बढ़िया कपड़ा पहन के मुड़ मुड़ा के भिक्षा पात्र लेके घूम रहे थे ध्यान दें यदि किसी ने विधिवत सन्यास शिक्षा ग्रहण कर ली है तो अब चाहे विरक्ति है उसके भीतर चाहे नहीं है कथनचित वह साधु बन गया है तब तो उसे साधुता पूर्ण जीवन ही जीना चाहिए फिर यदि वह संन्यास शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि गृहस्थ होता है तो उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है उसे वानताशी कहा जाता है कुत्ता कहा जाता है ऐसे व्यक्ति का मुंह देख करके सचैल स्नान करना चाहिए प्रायश्चित करना चाहिए उसकी कोई जाति नहीं रह जाती है वो पथभिष्ट हो जाता है उसको आरूढ़ पतित कहा जाता है इसलिए विरक्त को विरक्त को गृहस्थ होना अत्यंत निंदित बताया है किसी स्थिति में उसे ग्रस्त नहीं होना चाहिए उसे जब करके तब करके अपने जीवन को सत्संग करके सेवा करके पवित्र बनाना चाहिए अब ये लोग कोई ढंग से तो कोई साधु संन्यासी भय नहीं थे ऐसे ही मनमाने ढंग से घूम रहे थे तब इंद्र के समझाने से उनकी समझ में आ गया वे चले गए फिर उन्होंने प्रायश्चित सिद्ध किया और प्रेम से वो अपना वेद पाठ करके और जैसे ऋषियों का जीवन है उस ऋषि जीवन को उन्होंने स्वीकार किया उत्सृज नास्ती गारह सुपाश्रिता श्री वृन्दावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे बड़े श्रेष्ठ वयोवृद्ध महापुरुष श्रीमद भागवत के बड़े श्रेष्ठ उपासक महापुरुष पधारे हैं हम सादर वंदन करते हैं नकुल ने गृह धर्म की प्रशंसा की और राजा युधिष्ठिर को महाराज को समझाया उन्होंने कहा कि देखो भैया जी हम तो आपसे कभी बोलते नहीं है ज्यादा हम आपसे बोलने वाले नहीं है लेकिन आज हमको भी आपसे कहना पड़ रहा है आप हमारे बातों पर अविश्वास न करें अत्या श्रमानयम सर्वा नित्याह वेद निश्चया ब्राह्मणा श्रुति सम्पन्ना सान निबोध महाराज जितने भी आश्रम हैं, उन सभी वेदों के सिद्धांतों को ठीक ठीक जानने वाले ब्राह्मणों ने यह बात कही है की ग्रही व्यक्ति को ब्रह्मचारी बानपृष्टि और सन्यासी तीनों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सेवा का सौभाग्य प्राप्त होने के कारण ग्रह साश्रमी व्यक्ति श्रेष्ठ है वित्ता धर्म लब्धानी कृत मुख्य स्वा कृत सृजन कृतात्मा स महाराज त्यागी स्मृतो नरे नरा त्यागी कौन है बोले जो धर्म से प्राप्त किए हुए धन का यज्ञ आदि पवित्र कर्मों में उपयोग करता है अपने मन और इंद्रियों को व में रखता है ऐसे व्यक्ति को त्यागी कहते हैं भले ही वह गृहस्थ ही क्यों न हो वह गृहस्थ होते हुए भी त्यागी है जो देह के प्रति ममता का त्याग करता है और लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना का त्याग करता है महाराज उसे त्यागी कहते हैं केवल भोजन बना के नहीं खाएंगे भिक्षा मांगकर खा लेंगे इतने से खाने पीने से कोई त्यागी नहीं होता है कि हमने खाना पीना छोड़ दिया हमने घर छोड़ दिया अब हम त्यागी तपस्वी हो गए इसलिए हे भगवान आश्रमा तुलता धृता नाह मनीषिणा एक तथ्य त्रयो राजन गृहस्थाश्रम एक कहते एक बार ऋषियों ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर विवेक रूपी तराजू पर एक पलड़े पर गृहस्थ को रखा और एक पलड़े पर ब्रह्मचर्य बानप्रस्वर आश्रम को रखा तो गृहस्थाश्रम का पड़ला भारी हो गया ये ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ ब्रह्मचर्य वान प्रसुर संन्यास इनका पड़ला गृहस्थाश्रम की महिमा के आगे हल्का हो गया इसलिए हल्का हो गया कि ये तीन सेवा करते नहीं है ये सेवा लेते हैं और गृहस्थ अकेले सेवा करता है तो सेवा धर्म की प्रधानता के कारण गृहस्थ की महिमा बड़ी है तो गृहस्थ व्यक्ति को सबकी सेवा करना चाहिए इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोग ऐसे ही कह देते हैं कि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है ऐसे बड़ा नहीं है जिन हेतुओं से गृहस्थाश्रम को बड़ा बताया गया है यदि उन हेतुओं का पालन हो रहा है तब तो बड़ा है नहीं कहे बड़ा है गृहस्थ व्यक्ति बानपृष्ठी यति ब्रह्मचारी तीनों की सेवा करता है गौ ब्राह्मण की सेवा करता है सबकी सेवा करना चाहता है तो वो बड़ा है और सेवा किसी की नहीं करना चाहता अकेले ही कमा के खाना चाहता है लूट खसोट के भी खाना चाहता है तो कहे को बड़ा है तो बड़ा नहीं है तो फिर उसकी कोई महिमा नहीं है इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को सबकी सेवा करना चाहिए नकुल जी का एक श्लोक इतना बढ़िया है कि विरक्त तो महात्माओं को तो लिखने लायक श्लोक है नकुल जी कह रहे हैं नकुल जी कहते हैं कि यदा कामान समीक्षेता धर्म वैतंसिको न रहा अथैनम कंठे बधनाति मृत्युराज जो विरक्त तो होकर धर्म व्यक्ति घर छोड़कर बन में रहकर विरक्त होकर भोगों को लालच भरी दृष्टि से देखता है उनका संग्रह करना चाहता है और उनका भोग करना चाहता है यमराज उस धर्म विरक्त के गले में मौत का फंडा डालकर खींचकर सीधे जंगलोक ले जाते हैं बोलो वृंदावन बिहारी भोग भोगने की बात तो दूर है भोगों को लालच भरी दृष्टि से देखना उनको पाने की इच्छा करना ये भी विरक्तों को नरक ले जाने वाला है ये नकुल जी कह रहे हैं ये तो महाराज बहुत अच्छे हैं हम आप सब बैठकर ग्रंथ की शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं नहीं तो ऐसे लोग भी विरक्तों में आपको दिखाई पड़ने लग जाएंगे खाना पीना मौज मस्ती भोज भंडारा यही उनका लक्ष्य महाराज हमने बड़े बड़े यज्ञों में बड़े बड़े आयोजनों में जाकर के देखा है आप लोग अन्यथा न माने न वे कथा में जाएंगे न लीला में जाएंगे न सत्संग में जाएंगे न यज्ञ में जाएंगे एक ही प्रयोजन बढ़िया बढ़िया खाओ भेट बधाई लेके चल दो उसमें भी कमी रह जाए तो इनकलाब जिंदाबाद क्या इसीलिए गृहत्याग किया था क्या विरक्ति की शोभा इसी में है इसलिए महाराज लिखने योग्य श्लोक है यदा कामान समीक्षेता धर्म वही तंसिको न अथनम मृत्यु पास कंठे बदनाति मृत्युराज जमराज उसके गले में फंदा डालकर खींच के ले जाते हैं इसका मतलब है हमारा स्वरूप विरक्त का है पर हमारा स्वभाव विरक्त का नहीं है तो जमराज के फंदे से हम बच नहीं सकते हैं। जमराज के फंदे में पड़ना पड़ेगा इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा खबहू नी रहूंगो कबहू कहो या रहनी रहूंगो श्री रघुवीर कृपालू कृपाते संत स्वभाव गहूंगो कब कबू कहो या रहू गो श्री रघुवीर कृपालु कृपा संत स्वभाव गहू भगवन कभी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो हम केवल स्वरूप से नहीं हम स्वभाव से हम विरक्त हो कर के साधुता की रहनी से हम रहेंगे ऐसी कृपा हमारे ऊपर कब होगी हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए श्री भगवत सिंह जी महाराज कह रहे हैं इतने गुणजा में तो संत श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत कौन कौन हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया हिंसा दम्भ लोग छल विष सम देखे माया इतने गुण जामे सो तो संत श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत कंत सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी सत्य बचन सबको सुखदायक गई अनन्य व्रत एक ही इंद्री ज अभिमान न जाके करे जगत को पावन भगवत रसिकता सुखी संगति तीन हूँ ताप न सावन कब हूँ या यार रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो पर निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निवहंगो परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनिसे ही पावक नहूंगो विगत मान समीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो कबूक हो नहीं रहूंगो परिहरिदेह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूंगो कब कहूं या रहनी रहूंगो और मान लो ये स्थिति हमारे जीवन में नहीं आई तो श्री संत दरिया जी का एक पद है संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी जी देखू ते बाहर भीतर घट घट माया लागी संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी माटी की भीत कवन का संभा गुण अ गुण से छाया पांच तत्व आकार मिलाकर सहज ही गिरह बनाया लकड़ी मिट्टी चूना सीमेंट कंक्रीट का घर तो छोड़ दिया और इस घर की आसक्ति नहीं छोड़ी ये भी तो घर है इसको छोड़े बिना गृह त्यागी कैसे माने जाओगे बाहर वाले परिवार को छोड़ दिया मैया बाप कुटुम्ब सब को छोड़ दिया लेकिन एक परिवार भीतर घुसा है उस परिवार को नहीं छोड़ा तो कैसे त्यागी कौन है परिवार भीतर बोले मन भयो पिता मन भयो पिता भई साई सुख दुख दोनों भाई आशा तृष्णा बहिने मिलकर ग्रह की सोझ बनाई मोह पुरुष कुबुधि भई घर में पांचों लड़का जाया प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिल कर कलहल बहुत मचाया लड़कों के संग लड़की जायी ताका नाम अधीरी बन में बैठी घर घर डोले स्वार्थ स्वारपीरी संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी पाप पुण्य जो उपार पड़ोसी अनत वासनाती राग द्वेश का बंधन लागा गिरह बना उत्पाती कोई ग्रह माड़ी घर को छोड़ दिया कोई ग्रह माड़ी गिरह में बैठा संयासी बनवासा जन दरिया एक राम भजन बिन घट घट में घरवासा वासा संतो का गृहस्थ का त्यागी केवल वेश बना लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है वेश की निंदा नहीं की जा रही है पर वेश के अनुरूप स्वभाव आचरण हमारे भीतर होने चाहिए ऐसा साधु कर्म दह ज्ञानार्दनिवृ कर्माण तमाहू पंडितम बुधा कैसा साधु कर्म दहे बोले ऐसा साधु कर्म दहे अपना राम कबहू नहीं बिसरे बुरी भली सब शीस सहे ऐसा साधु कर्म कर्म दह हस्ती चले हस्ती चले भू कह बहु कुकुर ताका औगुन उरन गए बाकी कबहू मन नहीं आने निराकार की ओट गए धन को पाय भया धनवंता साधु का धन क्या है ठाकुर जी यही उसका धन है धन को पाय भया धनवंता निर्धन मिल उन बुरा कहे बाकी कब नमन में लावे अपने धन संग जाए रहे अपने धन संग जाए रहे पति को पाय भई पति बहु विभचार न सी करे बाके संग कब नहीं जावे पति से मिलकर चिता जरे अंतिम दरिया राम भजे सोई साधु दरिया राम भजे सुई साधु जगत भेष उपहास करे बापो दूस न अंतर आने चढ़ नाम जहाज भव सिंधु तरे चढ़ी नाम जहाज भव सिंधु तरे ऐसा साधु कर्म दहे हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है अन्यथा न माने हम तो संतों के कृपा पालक बालक है नवीन साधुओं को जो नए नए साधक आए उनको सद्या दीक्षा नहीं देनी चाहिए गौ सेवा संत सेवा में लगा करके, के सत्संग में लगा कर कुछ नाम जब का नियम दे कर के इतने समय तक जप करो फिर उनकी वृत्ति को ठीक से जान कर समझ करके सब उन्हें शरणागत बनाना चाहिए बहुत आवश्यक है तपस्या और स्वाध्याय ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। आज जो समाज में विकृति आ रही है उसका मूल कारण है ना तो तप है और ना स्वाध्याय है तप भी नहीं है और स्वाध्याय भी नहीं है तो फिर क्या होगा जीवन का जीवन गलत दिशा में जा रहा है इसलिए हे महाराज आप कृपा करके गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए और अपने धर्माचरण से संपूर्ण प्रजा का हित कीजिए ध्यान दें गृहस्थ लोग सुन लें अभी तक बाबाजियों की बात कही गई नकुल जी की बात अब गृहस्थों की बात कही जा रही है नकुल जी कह रहे हैं तत्म्राप्य ग्रहस्थाए पशु धान्य धनान्विता ते महाराज शाश्वतम ते किल विषम जो गृहस्थ जिनके पास खूब गायें हैं धन धान्य है गोवंश से समृद्ध धन धान्य से समृद्ध ग्रहस्थ यदि यज्ञ नहीं करता है तो वो महापाप का भागी होता है इसलिए उसको यज्ञ अवश्य करना चाहिए नाम जप भी यज्ञ है सत्संग भी यज्ञ है कथा भी यज्ञ है अतिथि की सेवा भी यज्ञ है हैं ये सब यज्ञ है और वैदिक यज्ञ तो यज्ञ है ही अपनी पात्रता योग्यता के अनुसार उसे यज्ञ के द्वारा अपने धन को पवित्र करना चाहिए स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए ज्ञान यज्ञ करना चाहिए और महायज्ञ करना चाहिए इसलिए आदातारह अदातारण्याल विषभागिन दोषाणाम न सुखा नाम इसलिए हे महाराज जो गृहस्थ होकर दान नहीं करते शरणागतों की रक्षा नहीं करते वे राजाओं के पाप के भागी होते हैं उन्हें सुख दुख भोगना पड़ता है दुख ही दुख भोगना पड़ता है उन्हें सुख नहीं मिलता है इसलिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करें पितरों का श्राद्ध करें और तीर्थों में स्नान करें जो आपको करना चाहिए पहले वह कर ले फिर हम मने थोड़ी कर रहे हैं सन्यास के लिए आप सन्यास लो ठाठ से लो लेकिन जो आपको जन्मजात जो कर्तव्य कर्म आपके जीवन में उपस्थित हैं उनसे यदि मुख मोड़ करके मैदान छोड़कर भागोगे एक पलायन स्वीकार करोगे यह आपके लिए आदर्श नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा नकुल जी का प्रवचन पूरा हो गया युष्ठ ने कुछ नहीं कहा जब धर्मराज कुछ नहीं बोले तब सबसे छोटे सहदेव जी ध्यान दें ये हैं सबसे छोटे पर ज्ञान में सबसे बड़े थोड़े भारी विद्वान हैं सहदेव महापंड सहदेव महान विद्वान हैं। वो आपको पता चलेगा आपने सबका प्रवचन सुना अर्जुन का सुना नकुल का सुना भीमसेन का प्रवचन सुना और जब सहदेव जी का प्रवचन आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक हैं ये बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं पता चल जाएगा प्रवचन में सहदेव जी कह रहे हैं क्या कहें ये सब ये सब विषय जो हैं हड़बड़ी में कहने के नहीं हैं बहुत स्थिरतापूर्वक कहने के हैं श्री सहदेव जी ने कहा भगवान मैं सबसे छोटा हूँ और हमारे सब बड़े बोल चुके हैं अब मैं न बोलूँ तो अनुचित होगा क्योंकि नंबर तो हमारा है तो यदि आप आज्ञा दें और सब बड़े भाई आज्ञा दें तो मैं भी कुछ बोलू हाँ हाँ आप भी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं सहदेव जी ने कहा कि बाहरी द्रव्यों का त्याग कर देने से सिद्धि नहीं मिलती शरीर संबंधी द्रव्यों का त्याग करने से भी सिद्धि नहीं मिलती आसक्ति और ममता का त्याग करने से सिद्धि मिलती है आप बाहरी त्याग को इतना महत्व तो क्यों दे रहे हो भैया जी वेद में दो अक्षर में मृत्यु बताई गई है और तीन अक्षर में अमरत्व तो बताया गया है इसलिए तीन अक्षरों को दो अक्षरों में मृत्यु है उन मृत्यु के दो अक्षरों को त्याग देना चाहिए अमरत्व के तीन अक्षरों को स्वीकार कर लेना चाहिए सहदेव जी कह रहे हैं जक्षरस्तु भवेन मृत्युः तक्षरम ब्रह्म ममेति ममे तुच भवेन मृत्यु न ममे शाश्वतम क्या बढ़िया बात है कहते दो अक्षर मृत्यु है मम मेरा मेरा ये मृत्यु है मेरा शरीर मेरा परिवार मेरा मकान मेरी दुकान मेरा रुपया मेरा कपड़ा ये जो मेरा मेरा है यही मृत्यु है और न मम मेरा नहीं है सब भगवान का है सब भगवान का है सब भगवान का है भगवान के लिए है हम भी भगवान के हैं सब कुछ भगवान का है भगवान के लिए है ये अमृतत्व है इसलिए मेरा मेरा करना छोड़िए नमम नमम नमम इसलिए हमारे यहाँ कोई भी कर्म करने के बाद क्या कहा जाता है एतेन कृतेन जपेन अथवा पाठेन यज्ञादि कर्मणा भगवान श्री हरि प्रियताम न मम ये अंत में कहा जाता न मम मेरा नहीं आपका है तो मम क्या है ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है मम शरीर नमम धरती नमम पत्नी नमम पुत्र नमम परिवार नमम तो मम क्या है बुलिमता मितांद्र स्वामी मत्सा रामचंद्रा सर्वस्व मे रामचंद्रोदयालु नान्यं जाने न त्वमेव माता च पिता स्वे बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव, त्वमेव।, त्वमेव सरव मम देव देव इसलिए हे महाराज शरीर के नाश के साथ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं थोड़ी गंभीर बात है समझने में थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा सहदेव जी कह रहे हैं यदि शरीर के साथ आत्मा की उत्पत्ति मान ली जाए जीवात्मा की उत्पत्ति मान ली जाए तो शरीर के नष्ट होने के साथ ही साथ इसका विनाश भी मानना पड़ेगा इसलिए शरीर उत्पत्ति वाला है इसीलिए विनाश वाला है और आत्मा उत्पत्ति से रहते है इसलिए वह विनाश से भी रहते है इस सिद्धांत को भैयाजी स्वीकार कर लेना पड़ेगा तो महाराज जब आप यह मान लेंगे कि शरीर के नष्ट होने के साथ जीव का नाश हो गया सब तो महाराज वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा क्योंकि फिर तो फलभोग होगा नहीं न नरक होगा न स्वर्ग होगा तो वैदिक धर्म ही असिद्ध हो जाएगा इसलिए जीवात्मा की नित्यता को स्वीकार करना पड़ेगा जीव कल्पित है जीव मिथ्या है जीव अनित्य है इस सिद्धांत को नमस्कार करना पड़ेगा जीव नित्य है सत्य है सनातन है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो वैदिक मार्ग ही उच्छिन्न हो जाएगा इसलिए आपके पूर्वज पूर्ववर्ती राजाओं ने जिस वैदिक धर्म का पालन करके संपूर्ण प्रजा में वर्णाश्रम की प्रतिष्ठा की है उसी को प्रतिष्ठित करना उसी का पालन करना आपका धर्म है हे भगवान घर छोड़ दिया पत्नी छोड़ दी परिवार छोड़ दिया धन छोड़ दिया जमीन जायजाज छोड़ दी सब छोड़ दिया चले गए जंगल में लेकिन वहां कुटिया में ममता कर ली ये आश्रम हमारा ये कुटिया हमारी कंदमूल फल में ममता कर ली दंड कमंडल और भिक्षा पात्र में ममता कर ली तो हे महाराज घर छोड़कर जंगल में जाकर विरक्ति के विरक्तों के निर्वाह के जो पदार्थ हैं, उनमें भी ममता जो की गई है जो उन पदार्थों में भी द्रव्यों में ममता करते हैं उन विरक्तों को भी समझना चाहिए कि अभी हम अमृतत्व प्राप्त नहीं कर पाए हैं अभी भी हम मौत के मुख में पड़े हुए हैं तो भगवान महत्व इस बात का है कि आप भीतर से कितने ममता रहित हो पाए हैं इसका मतलब। है आप ममता रहित हो जाइए इसलिए बाह्या भूता नाम स्वभाव पश्य भारत ये तो पश्चिंत तदूतम ते महाभयात बहुत प्यारी बात सहदेव जी कह रहे हैं बोले भगवान प्राणियों का बाह्य स्वभाव कुछ और होता है ठीक है बाहरी स्वभाव कुछ और होता है और भीतरी उनका स्वभाव कुछ और ही होता है उस पर गौर मत कीजिए तब क्या करें बोले न बाहर देखो न भीतर देखो भीतर वाले के भी भीतर जो बैठा है उसको देखो ये महापंडितों की भाषा है बोले भीतर बाहर देखने में तमाम गुण दोस्त समझ में आएंगे इसलिए सर्वांतरयामी परमात्मा का ही सब में दर्शन करो भैया जी यही विरक्ति है यही ज्ञान है यही योग है यही भक्ति है और यही ज्ञान है इसलिए देखो अंतिम में सहदेव जी ने क्या कहा ये ये विद्वानों की भाषा सहदेव जी कह रहे हैं भवान पिता भवान माता भवान भ्राता भवान गुरु दुख प्रलापना तय क्षण तुम भैया जी आप ही मेरे मेरी माता हैं आप ही मेरे पिता हैं आप ही मेरे भाई हैं आप ही मेरे, हैं, आप ही मेरे गुरु हैं तो मुझे आपके सामने जवान नहीं लड़ाना चाहिए था लेकिन दुखी व्यक्ति आर्थ व्यक्ति उसको हो सवास रह नहीं जाता है तो ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं सबसे छोटा हूँ लाड़ला हूँ इसलिए कुछ हमने बातें आपके सामने कर दी अन्यथा आप जैसे विद्वान के सामने इस प्रकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए आप तो सब जानते हैं युद्ध फिर भी चुप रह गए कुछ नहीं बोले तब द्रौपदी जी की बारी आई द्रौपदी जी सामने आई और द्रौपदी जी ने कहा कि भगवान आपने ही बार बार प्रवचन किया है कि दया धर्म का मूल है आपने कहा दया धर्म का मूल है और आपके छोटे भाई जो आपके प्रति कितना आदर भाव रखते हैं आप विरक्ति के निश्चय को त्याग कर प्रजा पालन कीजिए यज्ञ कीजिए कहते कहते विचारों के तालु सूख गए मुंह सूख गए और आप कैसे कठोर हृदय के हैं आपको अपने भाइयों पर दया नहीं आती है और आप ही प्रोचन में कहते थे कि दया मूल है धर्म का तो हम आपसे पूछ रही हैं, आपकी दया इस समय कहाँ विश्राम में चली गई है अपने भाइयों पर दया कीजिए हे भगवान झूठ अधर्म का मूल है आपने द्वैत बन में अपने भाइयों से कहा था मुझसे भी कहा था श्री कृष्ण की साक्षी में कहा था कि भाइयों रो मत बारह वर्ष पूरे कर लो एक वर्ष अज्ञातवास पूरा कर लो हम अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे और वे यदि सीधे सीधे नहीं देते हैं तो हम क्षत्रिय धर्म के अनुसार संग्राम करके और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे आपने वचन दिया था अब तो आपकी बात झूठ हो गई। माताएं खूब याद रखती हैं कब पतिदेव ने क्या कहा था पुरुष ने कब क्या कहा ये पुरुष को याद नहीं रहता माताओं को खूब याद रहता है इसलिए मौके पर इतना बढ़िया वो कह देती देखो ये बात कोई नहीं कह पाया ये बात द्रौपदी ने कही कि आप बहुत प्रशंसा करते हैं दया की क्षमा की तो न तो दया दिखाई पड़ रही है और ना सत्य ऐसा करेंगे तो आपकी बात झूठी हो जाएगी इसलिए हे भगवान असताम प्रतिषेध सताम च परिपालनम एष धर्म आम राजम परो धर्म समा पलायनम राजा को राजाओं का परम धर्म यही है कि वे जो अन्यायी अधर्मी अत्याचारी हैं उनको दंड दें सज्जनों की रक्षा करें युद्ध में कभी पीठ न दिखावे आपने पीठ नहीं दिखाई आपने दुष्टों को दंड दिया और आप सत्पुरुषो का पालन करने वाले हैं यही तो आपका धर्म है इसी का पालन आप कीजिए देखो ये धरती वेद पढ़ने से नहीं मिली है दान से नहीं मिली है समझाने बुझाने से नहीं मिली है यज्ञ से नहीं मिली है ये पृथ्वी भीख मांगने से नहीं मिली है ये आपको अपने बाहुबल से अपने पुरुषार्थ से मिली है श्री कृष्ण की कृपा से मिली है आप इसको ठुकराते क्यों हैं? आप ऐसा न करें आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और ऐसा कहकर द्रौपदी रोने लगी और कहा साहम सर्वाधमा लोके श्री राम तथा विनी कृता पुत्री या तुम हे महाराज सबसे अभागिनी तो मैं हूँ संसार की जितनी नारिया हैं, उनमें सबसे भाग्यहीना मैं हूँ क्योंकि मेरे पुत्र भी मुझसे छिन गए और मेरे पति भी मुझसे छिन जाएंगे। अब तक तो आपने साथ रखा था अब आप सन्यासी हो जाएंगे तब तो कहेंगे साथ रखेंगे नहीं तो पुत्रों का दुख और अब पति का दुख तो मैं समझती हूँ सबसे अधिक मंद भाग्य वाली स्त्री मई हूँ अर्जुन ने कहा भगवान राजाओं के पास एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उस तो तत्व का नाम है दंड बहुत ऊंची बात ध्यान से सुने सतयुग में दंड चारों चरणों से परिपूर्ण होता है जब दंड व्यवस्था धर्मात्मा राजाओं के राज्य में चारों चरणों से परिपूर्ण होता है तब सतयुग होता है जब दंड व्यवस्था का एक चरण कमजोर हो जाता है तब त्रेता आ जाता है दंड तीन चरणों से रहता है तब त्रेता आ जाता है दंड आधा हो जाता है दंड व्यवस्था के दो चरण कमजोर हो जाते हैं दो ही चरणों पर दंड रहता है तब द्वापर आ जाता है और जब दंड व्यवस्था ही भंग हो जाती है तीन चरण दंड के नष्ट हो जाते हैं और एक चरण भी क्षतिग्रस्त हो जाता है दंड व्यवस्था का कहीं नाम नहीं रह जाता है उसी युग को कलयुग कहते हैं महाराज आप अपने बल से सतयुग लाइए दंड को चारों चरणों से परिपूर्ण कीजिए कितनी ऊंची बात है महाराज जो दंड के पात्र हैं वे खुले घूम रहे हैं और जो आदर के पात्र हैं उन्हें दंड दिया जा रहा है ये कलिकाल की दंड व्यवस्था है इसलिए दंड बहुत श्रेष्ठ होता है और दंड के कारण ही राजा की महिमा है राजा दंड महाराज जी दंड में अपने और पराये का भेद नहीं होता है अर्जुन कहते हैं जानते हैं दंड कैसा होता है बोले दंड दंड की आंखें लाल लाल होती हैं दंड के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं दंड के नेत्र लाल होते हैं और दंड का रंग काला होता है नेत्र लाल क्यों होते हैं दंड के बोले जब कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी अपराधी को दंड देता है तो उसकी आंख लाल हो जाती है तो दंड का कोई अलग रूप थोड़ी दंड देने वाले ही दंड का स्वरूप बन जाता है और जब मार पड़ती है तो जो दंड स्वीकार करता उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है मारा आ जाता है अंधेरा काला होता है इसलिए दंड का रंग काला होता है आख लाल होती है दंड की और देखो भैया जी बाचा दंडो ब्राह्मणा नाम क्षत्रियाणाम भुजा दान दंडा स्मृता वैश्या निर्द शूद्र उचते बहुत ध्यान से सुने कितने सुंदर बात है बाचा दंडो ब्राह्मणा नाम ब्राह्मण का दंड क्या है वाणी से अपमानित करना यह ब्राह्मण के लिए दंड है क्षत्रिय का दंड क्या है क्षत्रिय अपराध करे तो बोले राजा का कर्तव्य क्षत्रिय अपराध करे तो उसको जितने में भोजन और जितने में शरीर ढक जाऊ उतना ही दे उसको धन देना कम कर दे यही क्षत्रिय का दंड है क्योंकि धन के दोस्त से ही क्षत्रिय उत्पटान काम करते हैं ये क्षत्रि का दंड है वैश्य का दंड क्या है बोले वो टैक्स जमा नहीं करता दीन दुखी गरीबों की सेवा में नहीं लगाता और यक्ष वित्त के समान धन बटोरता है तो बैस का दंड है उसका धन छीन लेना यही वैश्य का दंड है लेकिन निर्दंड शूद्र उच्यते बहुत ध्यान से सुने कहते निर्दंड शूद्र उच्यते शूद्र जो है निर्दंड होता है हमारी प्रार्थना है सज्जन समाज से सभ्य समाज से व्यापक्ति पर ध्यान दें, निर्द्र उच्च उच्चते, शूद्र को व्यासी निर्दंड बता रहे हैं वो दंड का पात्र नहीं है क्यों वो ले सेवा करता है सेवा करने वाले से गलतियाँ बनती हैं, उसको समझा बुझा कर मार्ग पर लाना चाहिए तीन को दंड बताया ब्राह्मण को दंड है क्षत्रिय को दंड है वैश्व को दंड है शूद्र को प्यार दुलार करके समझा बुझा करके और उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए कितनी सुंदर बात है कितनी प्यारी बात है उस सेवा लेने के सेवा करे यही उसके लिए दंड और कोई दंड नहीं है सेवा करता है उसके लिए कोई दंड नहीं है निर्दंडक शूद्र उच्चते ये कथाएं सबको सुनानी चाहिए बड़े दुर्भाग्य की बात है बहुसंख्यक हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए आज महाराज जी हमारा, हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा समाज दुर्भाग्य से कथा कीर्तन सत्संग से दूर होने के कारण जाति की राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा बुद्धि बिगाड़ दिए जाने के कारण वे मानवता के महान आदर्श मनु को गाली दे रहे हैं वे कहते हैं ये मनुवादी हैं, तो ठीक है ये बड़ा समाज मनुवादी है तो दूसरा समाज धनुवादी हो गया तो मानव और दानव इनमें प्रेम कैसे होगा झगड़ा ही होगा मनु के विचारों को मनु के सिद्धांतों को मानने वालों को मनुष्य कहा जाता है धनु के विचार दनु के सिद्धांतों को मानने वालों को दानव कहा जाता है आज दुर्भाग्य से मानव ही दानव बनना चाहता है कितनी सुंदर बात है निर्दंड शूद्र उच्चते, दंड क्षूद्र निर्दंड है सेवा के द्वारा उसकी शुद्धि हो जाती है इसलिए महाराज राज दंड के भय से ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं गृहस्थ एक पत्नी व्रत होते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं दंड के भय से अपना अपने धर्म में स्थित रहते हैं और दंड के भय से सन्यासी भी अपने धर्म में स्थित रहते हैं दंड के भय से ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैसी की तो बात बता दी निर्दंड सुद्रुव क्षेत्र इसलिए राजा का धर्म है कि वह दंड व्यवस्था को कायम करे दंड की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया इसलिए हे महाराज दंड न हो तो पुरुण को कुत्ता चाट लाए, हविष्य को कौवा ले जाए तो यज्ञ पुरोडात और भविष्य की रक्षा भी दंड ही करता है दंड छड़ी नहीं तो कौवा ले जाए कुत्ता ले जाए इसलिए धर्म की रक्षा भी दंड करता है दंड व्यवस्था हाथ में रखनी चाहिए बहुत सुंदर बात दंड के संबंध में कह रहे हैं कोले लोक यात्रा में वेह धर्म प्रवचन कृतम अहिंसा साधुसिंसेति श्रेयान धर्म परिग्रह लोक यात्रा के निर्वाह के लिए हमने धर्म का प्रतिपादन किया है अर्जुन कह रहे हैं भैया जी हम आपसे पूछ रहे हैं वेद में लिखा है अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परम धर्म है आप तो बड़े पंडित हो विद्वान हो अर्जुन पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से हम आपसे पूछ रहे हैं सर्वथा हिंसा न की जाए अथवा दुष्ट की हिंसा की जाए ये प्रश्न जब उपस्थित हो जाए तो इसमें हिंसा धर्म होगी कि अहिंसा आप बताइए फिर से प्रश्न सुन लें सर्वथा हिंसा न की जाए एक सिद्धांत हो गया दूसरा सिद्धांत दुष्ट की हिंसा की जाए ये दोनों प्रश्न उपस्थित हो जाएं, तो किसे श्रेष्ठ मानना चाहिए आप बताइए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है किसी प्राणी की हिंसा मत करो वेद कहता मा हिंसा सर्वाभूता ने किसी प्राणी की हिंसा मत करो अहिंसा परमो धर्म अब महाराज हम आपसे पूछते हैं आपकी गौशाला में हिंसक सिंह घुस आवे और अनेकों गायों को चीर फाड़ डाले और उसमें आप कहें कि अहिंसा परमो धर्म तो हम आपसे पूछते हैं वो अहिंसा का पालन धर्म हुआ कि अधर्म एक सिंह अनेकों गायों को नष्ट कर रहा है जो सृष्टि की रक्षिका पालिका पोषिका हैं, जगन माता है, तो उन अनेकों गायों को नष्ट करने वाले यदि एक सिंह का नाश करके उस गोष्ठ की सभी गायों को बचा लिया जाता है तो उस एक सिंह की हिंसा महान अहिंसा के जैसा पुण्य है क्योंकि उस उस उस हिंसक की हिंसा करके अनेक जीवों की रक्षा कर ली गई हमारे पूज्य महाराज जी एक उदाहरण सुनाते थे महाराज जी कहते थे कि एक बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति था न जाने कितना लोगों को समाप्त किया था डकै था कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त की थी उसने संत कृपा हो गई, बोला महाराज आपके प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है आप हमें चेला बना लो महात्मा ने सोचा है तो इतना पापी है भजन तो करेगा नहीं, सेवा भी करेगा नहीं ऊट पटांग करेगा अब आया है शरण में तो क्या किया जाए बोले देखो ऐसा है चेला में पीछे बनाऊंगा महात्मा ने अपने धुना का लक्कर निकाला और उसको ठंडा करके बुझा दिया और अधजली लकड़ी उसके हाथ में दे दी लक्कड़ बोले इसको ऐसे कंधे पे धर के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते हुए विचरण करो सब तीर्थों में स्नान करो इस लक्कड़ को भी नहवाओ जहाँ ये अंकुरित हो जाएगा हरा भरा हो जाएगा सब समझ लेना हम दीक्षा लेने लायक हो गए फिर आओगे तो हम दीक्षा दे देंगे देखो उस व्यक्ति की श्रद्धा को तर्क नहीं था उसमें महाराज आधी जली लकड़ी कैसे हरी होगी तो गुरु गुरुजी ने कह दिया तो जरूर हो जाएगी चल पड़ा सबसे पहले गंगा स्नान करके तीर्थयात्रा आरम्भ करे गंगा जी कई कोष थी वहां से तीस चालीस कोष दूर थी गंगाजी चल पड़ा बेचारा चलते चलते रात हो गई एक, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया चुपचाप उस पेड़ के ऊपर कुछ डकैत बदमाश योजना बना रहे थे ये जो गांव है बड़े धनी मानी लोगों का गांव है बहुत बढ़िया मौका है इस गांव में चारों ओर से तो हम लोग आग लगा देंगे अब फिर बढ़िया से लूटपाट करेंगे और कोई गांव से जलते हुए गांव से बाहर निकलकर राजा को सूचना देने के लिए कोई जाने वाला होगा उसे हम लोग जीवित नहीं छोड़े उसको मार डालेंगे और बढ़िया से लूटपाट करेंगे पूरे गांव को जलाने की लूटने की हत्या की योजना उन दुष्टों ने बना ली और ये चुपचाप आया था रात को वहीं बैठ के सब सुन रहा था चोर तो अपने धन की बात को ठीक से सुन ही लेते हैं वो समझ गया उसने मन में विचार किया इसी गांव से आज मैंने भिक्षा प्राप्त की बेचारे कितने निश्चिंत होकर सो रहे होंगे छप्पर लोगों के घरों में है फूस के छप्पर हैं। आग कितनी भयंकर हो जाएगी रात को और महाराज कितने लोग बेचारे मारे जाएंगे लूट पाट होगी मैंने जीवन भर पाप किए हैं कितना पाप और सही ये चार छह हैं, है, इनको खत्म करने के लिए तुम्हें अकेला ही बहुत है तो वो एक झुरमुट में छिप गया चुप चाप लक्कड़ लेकेला लक्कड़ लेके और एक चोर जैसे ही धीरे उतरा एक साथ चोर उतरते नहीं एक साथ जाते नहीं है एक चोर उतरा वो झुरमुट में खड़ा था इतनी जोर का प्रहार किया उसकी खोपड़ी पर कि वो च्यूम्यू कुछ नहीं बोल पाया एक में राम राम खत्म यही काम दूसरे का यही तीसरे का छह चोर थे इकट्ठे एक एक करके उसने चतुराई से छहों को मौत के घाट उतार दिया और फिर सोचा कि अब इतने लोग मर गए फिर न कहीं हमारी तीर्थ यात्रा में बाधा पड़े भगो यहाँ से जो होना था सो तो, तो हो गया उन छहों को मार के चैन की सांस लेके वहाँ से गया चलते चलते महाराजी सवेरा हो गया उसने क्या देखा उसका अधजला लक्कड़ हरा भरा हो गया उसमें से पत्ते निकल आए उसको बड़ा आश्चर्य हुआ के गुरु गुरुजी तो कहते थे सब तीर्थों में स्नान करना इसको नहवाना राम राम करना सब ना भी राम राम किया और न कोई साधना की लक्कड़ हरा भरा हो गया इसमें से पत्तियां निकल आई आश्चर्य की बात है तो बोले गुरु जी को पहले बताना चाहिए लौट के आया गुरुजी को सारी घटना सुनाई गुरुजी ने कहा तुमने जीवन भरे जो पाप किए थे वो पाप इस पुण्य के द्वारा नष्ट हो गए पूरे गाँव के जीव जंतु गाय बैल और इतने मनुष्यों की स्त्री पुरुषों की बच्चों की जान जो तुमने बचाई है उन छह लोगों को मारकर पूरे के पूरे गांव को तुमने प्राणदान दिया है इस कारण से तुम्हारे जीवन के किए गए सारे पाप नष्ट हो गए और ये पत्तियां निकल आई अब तुम दीक्षा के योग्य हो गए अभी तुमको दीक्षा देते हैं फिर तीर्थ यात्रा चले जाने जो है नारायण सदोष है निर्दोष नहीं है कर्म का सबसे भारी दोष तो ये है कि वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है विनाशी है विनाशी कर्म के द्वारा जो मिलेगा वो अविनाशी नहीं होगा वो भी विनाशी होगा ये भी कर्म का दोष है तो कर्म का आ, कर्म निर्दोष कब होता है उत्तम से उत्तम कर्म भी सदोष हो जाता है कर्म की निर्दुष्टता यही है कि कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाए और करने के बाद भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया जाए यही कर्म के दोष को समाप्त करने का उपाय है हर ही समर पे बिनु सत भगवान को अर्पित कर दिया जाए यही उसका साधन है यही उसका उपाय है उद्देश्य की पवित्रता से कर्म पवित्र होता है उद्देश्य अपवित्र होगा तो पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा जैसे माला जपना बड़ा पवित्र कर्म है लेकिन हम माला जपकर किसी प्राणी का अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं अमुक व्यक्ति का बुरा हो जाए ये माला जपकर हम चाहते हैं तो हमको अधोगति में जाना पड़ेगा महाराज जी हम ब्रज की सत्य घटना सुना रहे हैं एक अपने वैष्णव संत ही थे थोड़े तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए और उनको सिद्धियां भी हो गई थी और उनका वे प्रयोग भी कर देते थे हमारे परिचित ही थे गुस्सा बहुत थी उनमें किसी बात पर किसी महात्मा से झगड़ा हो जाए तो कहते अभी देखता हूं तुम्हें अभी देखता हूं तो बस कहके चले जाते पर भगवान ही क्या नहीं जिससे झगड़ा होता वो तो बिल्कुल लेना देना उसका हो जाता पानी भी नहीं फंसता उसको उसकी तबीयत बिगड़ जाती मरणासन हो जाता किसी को मुंह से रखता नहीं लग जाता धीरे धीरे अच्छे महात्माओं का संग उनको मिला और उन्होंने वो काम छोड़ दिया लेकिन पता नहीं क्या हुआ एक बार उनकी बुद्धि बिगड़ी और वे कुएं में कूद गए और उनकी मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई तो प्रेत शरीर प्राप्त हो गया वा वहां रहने वाले साधुओं को बड़ी कठिनाई हुई भजन कैसे करें महाराज सामने आ जाए परेशान तो पूज्य पंडित श्री दया प्रसाद जी महाराज वाले पंडित जी महाराज से संतों ने पूछा तो पंडित जी महाराज ने देखा कि संत की ऐसी स्थिति हो गई तो उन्होंने कहा किसी अच्छे विरक्त महापुरुष को बुलाकर भागवत जी की कथा करा दो ठीक हो जाए महाराज जी के पास आए संत वहां के बोले महाराज जी कथा आपको करना ऐसे ऐसे हो गया हम भी साथ में गए थे कथा में महाराज जी गए पाठ हुआ कथा हुई अब कथा की समाप्ति पर वो अधोगति को जो प्राप्त हो चुके थे वे आए और आकर उन्होंने कहा कि मैंने साधु होकर जो कई बार साधुओं का ही अपराध किया उन पे तंत्र मंत्र का प्रयोग किया इसी पाप से मुझे ब्रजवास करने पर भी मेरी बुद्धि बिगड़ी और मैं अधोगति को प्राप्त हुआ इस कथा से हमको बहुत शांति मिली है लेकिन संत अपराध संत शीत प्रसाद और चरणामृत के बिना समाप्त नहीं होगा इसलिए एक काम और कर दो नंदगाम बरसाना के सभी साधुओं का जरा भंडारा करके उनका चरणामृत और शीत प्रसाद मुख पेड़ के नीचे रख देना हमें स्त्री जी की सेवा मिल जाएगी और ऐसा ही किया और फिर वे संत कभी किसी को नहीं दिखाई तो अब देखिए माला फेर के ही वो गिरा देते थे किसी को माला फेरना अच्छा काम है कि नहीं लेकिन माला फेरकर उन्होंने अपने तंत्र शक्ति का दुरूपयोग किया उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उन्हें अधोगति में जाना पड़ा फिर संत की कृपा हुई तो फिर उनका कल्याण हुआ इसलिए कर्म जो है हम क्या कहें आपसे यदि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो बन जाए जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवत प्रसन्नता के लिए की जाने लगे तो हमारी सामान्य जीवन की शरीर की क्रिया भी भजन बन जाएगी हम क्या कहें आपको खाना पीना सोना भजन बन जाएगा मलमूत्र त्याग की क्रिया भी भजन की परिधि में आ जाएगी क्योंकि उद्देश्य भगवत सेवा है हम इसलिए थोड़ी मलमूत्र त्याग कर रहे हैं कि हमें अपने लिए कुछ चाहिए सवेरे जल्दी शौचालय से निवृत्त होके भगवान की सेवा करनी है माला जपनी है गीता जी का पाठ करना है मानस जी का पाठ करना है गौ माता की सेवा करनी है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं तो आप देखो भगवान की सेवा के लिए सोना भगवान की सेवा के लिए स्नान ये सब भगवान के निमित्त होने से वो भजन बन जाता है इसी को नारद जी ने कहा तदर्पिता अखिला चारिता तो इसलिए हिंसा और अहिंसा का विषय भी बड़ा सूक्ष्म है जो व्यक्ति अनेकों जीवों की मृत्यु का कारण बन रहा हो ऐसे एक व्यक्ति को समाप्त कर देने से हिंसा का दोष नहीं लगता क्योंकि उस जीव को समाप्त करके न जाने कितने जीवों की प्राण रक्षा की जा रही है इसलिए वो हिंसा का दोष उस समय प्राप्त नहीं होता है इसलिए आप इस धर्म के सिद्धांत को स्वीकार करें जो हाथ में हथियार लेकर मारने आया हो उस आतताई को जो नहीं समाप्त करता है उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है अर्जुन कह रहे हैं उसे गर्भ हत्या का पाप लगता है आतताई अत्याचारी गऊ ब्राह्मण और संत का तिरस्कार करने वाला व्यक्ति तुमको ही मारने चला आवेद और तुम कहो अहिंसा परमो धर्म तो हत्या का पाप लगेगा उस दुष्ट को पूरी शक्ति लगाकर उसका प्रतिकार करना चाहिए नहीं कहते ना ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए ये राजा का कर्तव्य है इसलिए अब चात्मन कथम बद्यो भवति कथ फिर भी दूसरी बार प्रवचन अर्जुन का हो गया अब फिर दूसरी बार भीमसेन का प्रवचन शुरू हो रहा है भीमसेन ने कहा कि महाराज शारीरक दो तरह की व्याधि होती है एक शरीर की व्याधि होती है और एक मन की व्याधि होती है कई बार शारीरिक व्याधि मानसिक व्याधि का कारण बन जाती है और कई बार मानसिक व्याधि शारीरिक व्याधि का कारण बन जाती है जैसे लोग कहते बहुत टेंशन होने से शुगर हो जाता है अब टेंशन क्या है टेंशन मानसिक व्याधि है और मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि हो गई शुगर हो गया हाई ब्लड प्रेशर हो गया हृदय गति की बीमारी हो गई, तो महाराज ये इसलिए मन को भी ठीक रखना चाहिए और शरीर को भी ठीक रखना चाहिए यहाँ भीमसेन का प्रवचन ऐसा है जैसे इन्होंने आयुर्वेदाचार्य किया हो बात पित्त कफ और कौन का दोष कौन सा प्रकोप होने पर क्या होता है बात के अधिकता होने आरोप क्या होता है पित्त के अधिकता होने आरोप क्या होता है कफ का लक्षण किया है और अंत में उन्होंने कहा बात चित्त कफ ये सब ठीक ठाक रहने चाहिए ठीक रहेंगे तो ठीक होगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है आप दुखी हैं आपका भीतर अस्वस्थ हो जाएगा तो ये बाहर का भी अस्वस्थ हो जाएगा देह से ही धर्म अर्थ काम मुख चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं इसलिए धर्मार्थ कामोक्षाण आरोग्यम मूलम उत्तमम धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य है इसलिए पहला सुख निरोगी काया इसलिए महाराज सत्वम न दुखी दुखस्य न सुखी न सुख सुखस न दुखी सुख जात न सुखी दुख जस्य इसलिए अब सुख दुख को बिल्कुल इनसे ऊपर उठ कर के आप जो है बार बार दुखी हो जाते सुखी हो जाती है ठीक नहीं मोहते रहिए क्या परेशानी है कितना दुखी आप क्यूँ होते है और एक एक करके करो ने जो कष्ट दिए उनकी याद कराई और याद कराने के बाद कहा कि महाराज जब ऐसा ही कष्ट भोगना ही आपने निश्चय किया था तो युद्ध ही क्यों किया युद्ध की आज्ञा हम लोगों को क्यों दी इसलिए महाराज अब तो भोगों को भोगिए अब ध्यान दें इस बात को सुन करके युधिष्ठिर बहुत नाराज हो गए भोगों को भोगिए जीवन का सार भोग भोगना है धर्मराज भला इसको क्या कहाँ सहन करने वाले मनुष्य का जीवन भोग के लिए नहीं है भोगों के त्याग पूर्वक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्मे भोगों के लिए तो तमाम योनियां है स्वर कुत्ता गधा गाघोड़ा सब भोग भोगते हैं भोगों के लिए योनियां नहीं है भोगों का त्याग करके भगवान को पाने के लिए मानव शरीर है युद्ध ने कहाम सेन असंतोष प्रमाद मदो रागो प्रशांतता बलम मोहोभिमान भी चाप्युद्वेगर्वेश भीमसेन तुम्हारे भीतर असंतोष प्रमाद मद राग अकांति बल मोह अभिमान उद्वेग ये सारे पाप तुम्हारे भीतर घुसते हैं ये सब तुम्हारे भीतर हैं बोले क्यों है तुम्हारे भीतर बोले तुमने परमात्मा को लक्ष्य छोड़कर भोगों को लक्ष्य बना लिया तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भोगों की मान्यता कर देता है उसमें ये दोष अपने आप आ जाते हैं सबसे पहले उसे असंतोष आता भोगी मनुष्य को चाहे इतना बढ़िया भोजन मिल जाए संतोष नहीं होगा कहेगा और अच्छा मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए उसमें भी दोष देख लेता है एक पंडित जी से उनको कोई चाहे जितना बढ़िया भोजन करावे कुछ न कुछ दोस्त निकाल देते थे एक जिमीदार ने कहा हम इतना बढ़िया भोजन कराएंगे ये दोस्त निकाल पावे ओ महाराज बिहार की घटनाएं अनेक तरह की तरकारी साग भात सब बना करके के और सब चीज खिलाई पिलाई उनको बोले अब तो महाराज कोई कसर नहीं रहेगी बोले महाराज आपने बहुत बढ़िया रसोई बनाई क्या कहना हम तो गरीब ब्राह्मण है इतना सुंदर भोजन कहा बहुत बढ़िया तुमने पवाया लेकिन अब पूछ ही रहे हो कि कोई कमी तो नहीं रह गई, एक कमी रह गई, क्या कमी रह गई? बोले जिस पत्तल पर आपने भात परोसा था ना उस पत्तल में नीम की सीख लगाई गई थी उससे थोड़ा सा भोजन कड़वा हो गया और तो सब ठीक है लो अरे नीम की ही खड़का सीख लगाई जाती है पत्तल में और उससे कहीं भोजन कड़ुआ थोड़ा ही होता पर जिसे दोष निकालना है वो उसमें भी दोष निकाल लेगा बोले महाराज वो नीम की जो सीख लगाई थी उससे कड़वा हो गया बाकी तो सब चीज आपने ठीक पवाया है तो भोग जिस मनुष्य का लक्ष्य बन गए हैं उसमें असंतोष आ जाता है प्रमाद आ जाता है मद आ जाता है राग आ जाता है अशांति बल मोह अभिमान उद्वेल सब आ जाता है और तुमने महाराज भोगों को अपना लक्ष्य बना लिया है तुम भोगों की प्रशंसा कर रहे हो इसलिए सारे पाप तुम्हारे भीतर घुस गए बहुत ऊंची बात धर्मराज कह रहे हैं धर्मराज कह रहे हैं आमिष और निरामिष। निरामिषे तो जो निरामिष होते हैं उनकी प्रशंसा वेद ने बहुत अधिक की है और जो सामिश होते हैं उनकी बड़ी भारी निंदा की है लोक में सामिश और निरामिष का अर्थ क्या कहा जाता है क्या माना जाता है निरामिष माने जो अखाद्य नहीं खाता अपेय नहीं पीता और खोल के कहने जो मध्य मांस आदि का अंडा मछली मांस आदि का सेवन नहीं करता शुद्ध शाकाहारी होता उसको निरामिष कहते हैं और जो उत्पत्ति चीज खाता उसको सामिष कहते हैं पर यहाँ युधिष्ठिर दूसरी परिभाषा दे रहे हैं युधिष्ठिर कहते हैं सकाम व्यक्ति सामिष है और निष्काम व्यक्ति निरामिष है बोलो धर्मराज सिर महाराज की यह है महाभारत की कथा बोले सकाम व्यक्ति भोगों का लालची मनुष्य वो भयंकर पापी है वो सामिष है और जिसने भोगों की इच्छा का त्याग कर दिया है वही निरामित है शुद्ध शाकाहारी कहलाने लायक वही है जिसने भोगे इच्छा का त्याग कर दिया है इसलिए भीमसेन तुम सामिष मत मनो तुम निरामित बन जाओ ये ठीक नहीं है देखो मनुष्य अपने पेट के लिए हिंसा करता है पहले तुम अपने पेट को जीतो तब हमसे बात करो तुम्हारी खुराक बहुत ज्यादा है इसलिए तुम अपना भोजन पहले कम कर दो अल्पाहर तयाम समय दरियमुतम पहले अपनी पेट की ज्वाला तो कम करो तब हमसे शास्त्रार्थ करना इन बातों से लगता है की ऋषि नाराज है क्योंकि वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि मानव जीवन का फल भोग है वे कहते हैं, मानव जीवन का फल तो भगवान की प्राप्ति है और देखो तुम राष्ट्र के योग क्षेम धर्म अधर्म सब तुम में स्थित हैं। तुम इस भार से मुक्त हो जाओ त्याग का आश्रय लो मनुष्य चर्चा तो त्याग की करता है और अपने लिए भोगों का संग्रह करता है भोगों का लालची मनुष्य ऐसा ही होता है इसलिए ममता रहित हो जाओ और ममता रहित होकर शोक रहित हो जाओ संकल्पेशु निरारंभा बहुत सुंदर वाणी है यह दूसरे की संकल्पेशु निरारंभो निराशो निर्ममो भव अशोकम स्थान माति मुत्रा व्यम तुम अपने मनोरथों के बड़े कार्यों का आरंभ न करो आशा तथा ममता न रखो शोक रहित पद का आश्रय लो जो इस लोक और परलोक में अविनाशी है उस परमात्मा का आश्रय लो निरामिशान शोचन्ति सोचा सोचचितम किषम पर त्यज्यामिषम सर्वम मृषावादात से हे भीमसेन हमारी तुमसे अभ्यर्थना है तुम निरामिष हो जाओ ध्यान दें इस कार मत समझना भीमसेन मांस खाते हैं क्योंकि उसकी बात हम समझा रहे हैं वे कहते हैं भोगों का त्याग करने वाला भी निरा त्याग करने वाला निरामिष है इसका मतलब क्या हुआ इसका तात्पर्य है कि संसार के भोग मांस के समान त्याज हैं संसार के जो पदार्थ हैं भोग हैं वो जैसे मांस के टुकड़े का त्याग कर देना चाहिए इस तरह से भोग त्याग के योग्य हैं फिर तुम मिथ्यावाद से छूट जाओगे और तुम सब मिलकर हमारे पीछे पड़े हो गृहस्थ धर्म की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो अब सुन लो उसका खंडन सिर कह रहे हैं बोले देखो देवयान और पितृयान दो मार्ग वेद में कहे गए हैं जो सकाम यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं निवृत्ति धर्म का पालन करते हैं वे पितृयान से जाते हैं और पितृयान से स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करके और फिर पुण्य क्षीण होने पर धरती पर जन्म लेते हैं और फिर माया अविद्या से ग्रसित होकर सुख दुख हानि लाभ आदि भोगते हैं और जो निष्काम है, है, हैं, निर्लोभ है आसक्ति और अहमता ममता से शून्य है ऐसे जो निवृत्ति परायण महात्माएं हैं देव देवयान से जाते हैं और परमात्मा के चरणों में पहुंचकर वहां से फिर लौटते नहीं हैं। इसीलिए आदिशंकर्य भगवान ने भी उपनिषद की टीका में लिखा है एक मंत्र के टीका में उन्होंने लिखा है उन्होंने कहा कि ब्रह्म, ब्रह्मचारी और यति उन्हें जो अक्षय लोक प्राप्त होते हैं वह लोक गृहस्थ को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वह वासना वासित अंत का होता है और वासना वासित अंत की वासना की निवृत्ति के लिए सामान्य तप नहीं कठोर तप की आवश्यकता है इसलिए ग्रहस्थ ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उसको बानपृ में जाने की शास्त्र की आज्ञा है बानपृ आश्रम के नियम चारों आश्रमों में सबसे कठोर हैं। सबसे कठोर है, सब है बानपृ आश्रम तो वहां आचार्य चरण ने कहा है कि बानपृथ्वी को इतने कठोर तप की आज्ञा क्यों दी गई बोले बानपृ को इतने कठोर तप की आज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर जो उसने विषय सेवन किया है उस विषय के मलिन संस्कार उसके अंतरात्मा पर पड़ गए हैं उन संस्कारों को शांत करने के लिए सामान्य तप नहीं कठोर तप की आवश्यकता है कठोर तप के द्वारा उनका शमन होगा तब वह निवृत्ति का अधिकारी होगा यदि ऐसा न होता तो गृहस्थ को बान के द्वारा तप और इसके बाद फिर सन्यास के लिए वेद क्यों प्रेरित करता इसलिए तुम लोग ज्यादा पीछे मत पड़ो हमारे हाँ। हम जो कहते हैं वो एकदम सही है तपसा ब्रह्मचर्य स्वाध्याय न महर्षया विमुच्य देहांती मृत्यो अविषय ग जाने कितने महात्मा विरक्ति का आश्रय लेकर के वैराग्य का आश्रय लेकर के तपस्या ब्रह्मचर्य और सत्संग करके वेदों का स्वाध्याय करके मोक्ष पद के अधिकारी हुए हैं भगवत प्राप्ति के अधिकारी हुए हैं इसीलिए प्रवृत्ति जो है वो परम परम पुरुषार्थ नहीं है निवृत्ति ही पुरुषार्थ है सीधे निवृत्ति संभव नहीं है इसलिए प्रवृत्ति के मार्ग से जाकर निवृत्ति की ओर जाएं, ये बात कही गई है वेदों का तात्पर्य प्रवृत्ति में न होकर निवृत्ति में ही है और श्री श्री युवि जी कह रहे हैं देखो अर्जुन तुम मेरे बड़े प्यारे हो तुमको हम बड़े प्रेम से समझा रहे हैं महाराज जनक के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और महाराज वे याग्ञवल्पी जी के चरणों में बैठकर सत्संग कर रहे थे उसी समय मिथिला में आग लग गई, लोग सत्संग सुनने वाले दौड़ के भागे आग में से अपने सामान को बचाने के लिए परिवार को बचाने के लिए लेकिन अविचल भाव से महाराज राजर्षि जनक वहां बैठे रह गए सुंदर लिखने योग्य श्लोक है अनंतम बत में वित्तम यंचन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह उस समय राजर्षि जनक ने कहा था मेरे पास अनंत धन है कितना धन है पारावार नहीं है उसका लेकिन इसके बाद भी भी मेरे चित में उस धन के प्रति ममता का भाव नहीं है इसलिए ममता आसक्ति से शून्य होने के कारण हे गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलने वाला है मिथिलायाम प्रदीपतायाम नमान दहिखन मिथिला के जलने से मेरा कुछ नहीं जलेगा सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा इस प्रकार की अवस्था को पाने की इच्छा रखो इस राज्य को भोगों को ही सब कुछ मत मानो प्रवृत्ति धर्म की इतनी ज्यादा बढ़ाई मत करो हे महाराज हे अर्जुन बड़ा सुन्दर उदाहरण दे रहे हैं युधिष्ठिर। कहते जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ की बड़ी ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है तो ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले मनुष्य को नीचे सब दिखाई पड़ते हैं पशु भी चलते फिरते दिखाई पड़ते हैं मनुष्य भी चलते फिरते दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो नीचे चलने फिरने वालों के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता वो चलने फिरने वाले सुख दुख से प्रभावित होते हैं लेकिन पहाड़ की चोटी पर बैठ देखने वाला प्रभावित नहीं होता इसी प्रकार से संसार के सुख दुख से साधना की ज्ञान की उपासना की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ साधक वो संसार के न सुख से प्रभावित होता है न दुख से प्रभावित होता है इसलिए तुम एक क्यों दुनियादारी के चक्कर में फंसे हो ज्ञान की ऊंची चोटी पर बैठ करके तुम संसार को देखो तुम दृष्टा भाव से देखो तुम स्वयं इसमें दृश्य मत बनो इसलिए दृश्यम पश्यत यह पश्यन सच सुष्मान सबुद्धिमान अज्ञातान विज्ञान संबोधात बुद्धि जो स्वयं दृष्टारूप से पृथक होकर इस दृश्य जगत का दर्शन करता है वही आंख वाला है वही बुद्धिमान है अर्जुन ने कहा भैया जी नाराज तो नहीं हो हम भी कुछ कहना चाहते हैं यहां कहिए अर्जुन ने फिर कहा बोले महाराज एक समय की बात है आपने जनक जी की बात बताई ना तो हम भी जनक जी की ही बात बता रहे हैं, एक दिन की बात है जनक जी के मन में बड़ा भारी वैराग्य हुआ और जनक जी ने भोजन छोड़ दिया अबे विरक्तों के जैसे वस्त्र पहन के राज चिन्हों का त्याग करके जंगलों में रहते घूमते रहते और ऐसे ही भिक्षा कुछ ले लेते क्या भिक्षा में लेते बोले भुने हुए जो भुने हुए जो उन्हीं को पीस कर फतुआ बना लेते और बस उसी को खा करके प्रेम से भजन करते किसी की ओर न देखते न किसी की बात सुनते न हंसते न मुस्कुराते न रोते बस जड़ भरत की तरह अवधूत की तरह वे आत्मभाव से युक्त होकर के विचरने लगे ये चौबीस घंटे में मुट्ठी भर जौ खा करके रहते थे एक दिन रानी के सामने पड़े रानी महाराज और आगे थी साधना में जनक जी की रानी है कोई सामान्य है उन्होंने कहा महाराज ये नाटक क्यों कर रहे हो कपड़ा बांध करके अचलाप जैसा बांध के भिक्षा पात्र लेके ये सब नाटक की आपको क्या जरूरत है हु? भगवान ये कितनी गायें आपका आशरा देख रही हैं ये कितने ब्राह्मण आपकी आशा लगाए हुए हैं कि महाराज यज्ञ कराएंगे कितनी प्रजा आपसे सुख सुख आशा लगाई है कहाँ तक कहें बड़े बड़े कारीगर बुद्धिमान बुद्धिमान कलाकार संगीतकार नट नर्तक सभी लोग राजा से आशा लगा करके बैठते हैं और आप ऐसे हो गए की कि न किसी की ओर देखते हैं न किसी की सुनते हैं तो महाराज ये ठीक नहीं है बड़ा कड़ुआ बोली महाराज रानी उसने कहा कि इस लक्ष्मी का त्याग करके आप जो है राज्य लक्ष्मी को जगमगाती हुई राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके और आप श्वान वृत्ति का आश्रय ली कुत्ता जैसे इधर उधर टुकड़ा खा लेता आपके लिए शोभा नहीं देता महाराज ठीक नहीं आप कहते हम सब छोड़ दिया तो हम आपसे पूछते हैं क्या छोड़ेंगे आप जहाँ जाओगे वही पृथ्वी मिलेगी वही अन्न मिलेगा वही जल मिलेगा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को छोड़ के कहाँ जाओगे पृथ्वी जल वायु तेज आकाश का बना हुआ शरीर है इसको छोड़ के कहा जाओगे इसलिए सब नाटक छोड़ दो आप राजा के जैसे कपड़े पहनो मुकुट धारण करो अहंता और ममता का त्याग कर दो अनासक्त तो हो जोग भोग में राखी गोई इस पद्धति से रहो ये सब नाटक छोड़ दो आप राजा हो आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए हम्म, ये सब आप कर रहे हो इसका मतलब आप शरीर में स्थित हो आप शरीर से ऊपर नहीं उठ पाए हो और शरीर में ही स्थित हो तो आपका ज्ञान किस काम का तो महाराज अपनी पत्नी की बात मान गए अब फिर से राजा बन के भजन करने लग गए और महाराज वो अब आज भी ज्ञानियों में श्रोमणी कहे जाते हैं और महाराज रानी ने एक बात तो ऐसी कही बोले महाराज आपने राज्य छोड़ दिया भोग छोड़ दिए चलो ठीक है आपके इस त्रिदंड को कोई तोड़ दे दीक्षा पात्र को तोड़ दे लंगोटी चीर फाड़ दे आपका अचला फाड़ दे तो बोलो आपको दुख हो होगा कि नहीं हमारा कमंडल फोड़ दिया हमारा दंड तोड़ दिया हमारा भिक्षा पात्र फोड़ दिया आपको दुख होगा तब इतने से मैं दुख होगा चाहे इतने से में दुख होगा अंतर क्या पड़ा इसलिए आसक्ति रहते तो यदि आप हो तो फिर सब कुछ होने के बाद भी आपको दुख नहीं होगा और आसक्ति नहीं छोड़ पाए हो तो ये नाटक करने के बाद भी भिक्षा पात्र और कमंडल दंड और लंगोटी बदल जाएगी तो भी झगड़ा करोगे तो भी दुख हो जाएगा इसलिए महाराज आसक्ति शून्य बनिए भोगों की इच्छा का त्याग कीजिए भोगों के संग्रह की वृत्ति का त्याग कीजिए और परमात्मा ने जो आपको पद दिया है जो राज्य के पदार्थ दिए हैं उनको आप जो है अच्छे कार्यों में लगाइए या इमाम कुंडिका भिंद्रिविष्टअ हरेत बासाप हरे तस्मिन कथम से मानसम इसलिए महाराज आप कृपा करके राज धर्म का आश्रय लीजिए महाराज अन्नदाता प्राणदाता है बहुत अच्छी बात इतना सुंदर श्लोक है लिखने योग्य श्लोक महाराज सुनेना कह रही है अन्नाद गृहस्थालोकेत एव अन्नाथ प्राण प्रभुवती अन्नद प्राण दो बहुत प्यारा श्लोक है कहते देखो इस जगत में गृहस्थ व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है क्यों भाग्यशाली है गृहस्थ कहते ग्रहस्थ इसलिए भाग्यशाली है कि वो अन्नदान करता है अपने बच्चों को तो भोजन देता ही है गऊ को भी देता है कुत्ते को भी देता है अतिथि को भी देता है ब्रह्मचारी को भी देता है वानपृष्टि को भी देता है साधु सन्यासी को भी देता है सबको देता है तो अन्न ही प्राण है इसलिए अन्नदाता प्राणदाता है जिसने अन्न का दान किया मानो प्राणों का ही उसने दान कर दिया इसलिए अन्नदान बहुत श्रेष्ठ कहा जाता है और वो अन्नदान गृहस्थ करता है इसलिए गृहस्थ को श्रेष्ठ कहा जाता है अन्नाद गृहस्था लोके स्मिन भिक्षव तनाद प्राण प्रभुवती अन्नद प्राण दो भवे अन्न देने वाला प्राण देने वाला होता है इसलिए महाराज सौराष्ट्र में तो एक सिद्ध संत हुए आणदा बाबा आनंदा बाबा अन्नदा अन्नदा अन्नदा से आनदा हो गए अन्न को देने वाला प्राण ही देने वाला महाराज उन महापुरुष के स्थान में अभी पूज्य स्वामी श्री जो संत विराजमान है चाहे देवराम जी नाम है बहुत तो अच्छे देव प्रसाद जी अच्छे महापुरुष हैं महाराज किसी जीव के साथ कोई भेद नहीं किया जाता सबको तो खुले अन्नदान वहाँ जाकर मन में इतनी प्रसन्नता हुई कैसे कैसे महाराज किसी जाति के हों किसी प्रकार के हों अत्यंत कु है रोग है उनकी भी सेवा हो रही है अत्यंत वृद्धों की सेवा भी हो रही है गायों की सेवा तो हो ही रही है हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं है सभी प्राणियों की सेवा और अन्नदा प्राणदा अन्न दिया माने प्राण दिया तो यही सिद्धांत है श्री मलुकदास जी कहते हैं भूखे ही का प्यासे ही पानी यह भक्ति हरि के मनमानी तीन लोक में सार है टुकड़ा अरूपानी मलूकते तरी गए जिन्हें यह मती ठानी एक टुकड़ा भी मिल जाए तो टुकड़े से में भी दे करके पाने का प्रयत्न करना चाहिए अकेले टुकड़े को खाने की दीक्षा नहीं रखनी चाहिए इसलिए हमारे यहाँ विरक्त संतों में भी अन्नदान को श्रेष्ठ मान करके गृहस्थ व्यक्ति जो भी लाते हैं उस अन्न को संतों का धर्म है आश्रमधारियों का धर्म है कि गृहस्थों से प्राप्त अन्न को ज्यादा से ज्यादा सेवा के कार्य में लगावे गौ की सेवा संत की सेवा अतिथि की सेवा ब्राह्मणों की सेवा हम आपको क्या बताने अपने गलता वाले श्री कनक भवन आश्रम वाले महाराज जी विराजमान हैं। इनके हम जब भी जाते हैं सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की होती है महाराज पूरे स्थान में संतों के आसन लगे हुए हैं सब संत मौज से ईट पत्थर से थोड़ी शोभा होती है स्थान की साधुओं के आसन लगे हों सीताराम राधे श्याम हो रहा हो संतों की जूठन गिरे पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि सेवापरायण संत भी तुम्हारे धन के अधिकारी हैं सौराष्ट्र के संत श्री शंपूर्णानंद जी कहते थे क्यों कहते कहते थे कि तुम लोग कमाना जानते हो लेकिन उसका सदुपयोग करना परोपकार परायण संत जानते इसलिए गौ सेवा, संत सेवा संसार की जगत की सेवा के कार्य में जो संत लगे हैं उनके सेवा का कार्य न रुके ये जिम्मेवारी गृहस्थों की है ऐसा श्री शंपूर्णानंद जी महाराज कहा करते हैं इसलिए हे महाराज परिब्राजन परिब्रजंती दाना मुंडा कासाय वास सा सीता बहुविधई पासई सचिन संचिन मंतो मिशम बात तो थोड़ी कठोर है लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं रानी कहती है जनक जी की महारानी कह रही हैं कि जो लोग अभी भोगों की आसक्ति का त्याग नहीं कर पाए हैं, वे दान लेने के लिए पेट पालने के लिए मुड़ मुड़ा कर काषाय धारण कर लेते हैं, और अनेक प्रकार के भोगों की आसक्ति में बंधे हुए होने के कारण वो अपने अपने विरक्त स्वरूप को भोगों की पूर्ति का माध्यम बना लेते हैं और महाराज ऐसे लोग वे अधोगति की ओर चले जाते हैं इसलिए अनिष्क काशाय मेहारित विधितम धर्म ध्वजान इसलिए भैया इसलिए हे महाराज हृदय के काषाय दोष को दूर करके तब काषाय स्वीकार करना चाहिए रागद्वेश आदि ही काषाये हैं इनको समाप्त कर देना चाहिए और नहीं तो काषाय धारण करना भी व्यर्थ हो जाता है और यदि आपने भीतर से इनका त्याग नहीं किया है भोगों की वृत्ति का भोगों के लालच का धन के प्रति महत्व बुद्धि का रानी कह रही है यदि त्याग नहीं किया है तो यह वेश केवल उधर पूर्ति का साधन मात्र बनकर रह जाएगा और इससे किसी मोक्ष या किसी कल्याण की सिद्धि होने वाली नहीं है युधिष्ठिर ने फिर सन्यास मत का मंडन किया बोले नहीं तुम सबका प्रवचन एक तरफ हमारा विचार एक तरफ देखो आप जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक है आसक्ति होवे तो फिर त्याग का ढोंग नहीं करना चाहिए लेकिन यदि विवेक विचार से अनासक्ति का भाव आ गया है तो बहुत उत्तम बात है युद्ध ने कहा कि देखो वेदों में दोनों प्रकार के प्रवचन हैं एक तो कर्म करो यह प्रवचन है और एक कर्म छोड़ो ये भी प्रवचन वेद में है और दोनों सिद्धांतों का मुझे सांगो पांग ज्ञान है युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं दोनों सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से जानता हूं क्योंकि मैंने वेदादि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है अति सूक्ष्म विचार मैंने किया है युधिष्ठिर कहते हैं और मैं वेदों के परम परम तात्पर्य का विचार करके ही इस निर्णय आरोप पहुँचा हूँ की मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति है प्रवृत्ति माने बंधन और निवृत्ति माने मोक्ष इसलिए शास्त्रार्थम तत्व तो गंतुम न समर्थक कथन इसलिए तुम केवल हथियार चलाने के पंडित हो जिस विषय के तुम पंडित हो उसमें तुम्हारी पूरी जानकारी है अभी अर्जुन तुम परमार्थ विषय के पंडित नहीं हुए हो इसलिए तुम हमसे शास्त्रार्थ मत करो हे अर्जुन बहुत सुंदर श्लोक है क्या कहें? एक एक वाक्य बड़ा भूत है युधिष्ठिर कह रहे हैं तपहा त्यागो विधि विधि निश्चयता परम परम ध्याय यीय श्रीमती हे अर्जुन तपस्या त्याग और ब्रह्म ज्ञान ये तीन चीजें हैं कितनी चीजें हैं तपस्या त्याग और परमात्म तत्व का बोध परमात्म तत्व के बोध को ही ब्रह्म कहेंगे ब्रह्मज्ञान ये तीन चीजें हैं। इन तीनों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं तप से त्याग श्रेष्ठ है तप से त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से भी श्रेष्ठ परमात्मा के तत्व का यथार्थ रूप में अनुभव हो जाना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाना पर ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति हो जाना ये उससे भी श्रेष्ठ है इसलिए मैं भोगों के त्याग को ही तप कहा जाता है पहले भोगों का त्याग करता है तब तप होता है तप के बाद त्याग होता है और त्याग के बाद फिर ब्रह्म तत्व का बोध होता है इसलिए मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वो परमात्मा के तत्व की प्राप्ति का मार्ग है ये अर्जुन क्या बढ़िया उदाहरण है कहते देखो अर्जुन जैसे केले का खंभा होता है कितना चमकता है आप लोग विचार कीजिए ऐसे बढ़िया लगता तेल चिपड़ा हो खंबे पर और ये बढ़िया लकड़ी होती सार वाली लकड़ी होती केला की तो कितना हित होता ये पालिश नहीं करनी पड़ती बढ़िया लकड़ी का काम करने वालों को लकड़ी पर ना पॉलिश करनी पड़ती ना पेंट करना पड़ता बढ़िया बना बनाया था जड़ देते काम बन जाता लेकिन इतना चमकता हुआ केले का तना उसको कोई चीरता है तो खोल के भीतर खोल खोल के भीतर खोल खोल के भीतर खोल खोल के भीतर खोल और भीतर भी खोल ही रह जाता है कुछ नहीं रहता उसमें सार नाम की कोई चीज है नहीं पर बाहर से इसकी चमक दमक बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है हमने ब्रजारण्य पढ़कर वेदों का स्वाध्याय करके उपनिषदों को पढ़ के स्मृतियों को पढ़ के धर्म शास्त्रों को पढ़कर जान लिया है कि जैसे केले का तना चमकता है ऐसी संसार के पदार्थ चमकते हैं और इनके भीतर घुसते चले जाओ तो छिलके के भीतर छिलका छिलके के भीतर छिलका छिलके के भीतर छिलका सार कहीं कुछ मिलता नहीं है इसलिए इस बाहरी चाक चिक्के के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए वेद वादान अतिक्रम्य शास्त्रारण शास्त्रारण का निच विच कदली स्तंभ सारम हम न थे बड़े बड़े लोगों ने सार नहीं खोज पाया तभी तो वे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब भैया अब ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करो तब वे इस मार्ग को त्याग करके और वे इत, आ, कर्म का त्याग करके सन्यास के मार्ग में आए हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि कल्याण गोचर कृत मनष्णाम निगृह्य च कर्म संपतिमज्य निरालंबन सुखी इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ये कल्याण का संकल्प करे कल्याण क्या है दुख हानि सुखावाप्ती श्रेया दुखों का अत्यंत अत्यंत रूप से नाश हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए इसी का नाम है सुख और वो परमानंद क्या है राम सचिदा नंद दिनेशा राम सचिदा नंद नहीं था मो निशाल महाराज फिरत सने मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सप नाम प्रसाद सोच नहीं सप नहीं भजन करने वालों को स्वप्न में भी शोक नहीं होता इसलिए कल्याण का संकल्प करो भगवान की प्राप्ति ही परम कल्याण है जो सुख और दुख से विलक्षण है और कल्याण की प्राप्ति में बाधक कृष्णा है भोगों की कृष्णा को त्याग दो कर्मों की परंपरा का परित्याग कर दो और धन और जन के प्रति जो महत्व बुद्धि है और इनका जो आश्रय है इसका त्याग कर दो धन का आश्रय छोड़ दो और जन का आश्रय छोड़ दो तब भगवदाश्रय पुष्ट होगा और भगवान का आश्रय पुष्ट होने पर ही जीव का कल्याण होगा एकमात्र भगवान का आश्रय लो हे अर्जुन इस मार्ग में तुम धन की प्रशंसा कर रहे हो हम तुमसे पूछते हैं धन है कौन सी चीज धन तो कर्म के जाल में फंसे हुए लोगों की लोगों की वासना की पूर्ति का एक साधन मात्र है और धन है क्या इसलिए वस्तुता जो कर्म के जाल में नहीं फंसे हैं उनकी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है हम लोग विचार भी तो करें बिना धन के जिनका काम नहीं चलता ऐसे कितने लोग हैं और जिनका धन से काम चल रहा है ऐसे कितने जीव हैं ग्रंथ में लिखा है कि चौरासी लाख योनियों में चार लाख प्रकार की योनिया मनुष्यों की हैं कितनी चार लाख तरह के मनुष्य धरती पर मनुष्यों का व्यवहार बिना धन के नहीं चलता अस्सी लाख जीवों का व्यवहार बिना धन के चल रहा है तो बोलो बहुमत किधर है बिना धन के काम जिनका नहीं चलता उसोर बहुमत है कि बिना धन के जिसका काम चल जाता उसोर बहुमत है बहुमत किधर है उधर ही बहुमत है और दूसरी बात हम कहते हैं, धन से काम नहीं चलता यदि धन के बिना काम नहीं चलता तो किसी भी मनुष्य को भोजन मांगने पर रूपया दे दो पानी मांगने पर रुपया दे दो कपड़ा मांगने पर रुपया दे दो थोड़े दिन में हाथ पांव फूल जाएंगे उसके कहेंगे महाराज ये रुपया खाने की पिए कि ओढ़े की बिछावे इनसे पेट भरने वाला नहीं है भोजन लाओ पानी लाओ इसी से प्राण रक्षा होगी धन बुरी चीज नहीं है धन का सत्कर्म में व्यय करना चाहिए अच्छी बात है लेकिन धन के प्रति जो महत्व बुद्धि है वो बुरी चीज है इसलिए तुम धन की प्रशंसा मेरे सामने मत करो इस प्रकार से बड़ा सुंदर संवाद हुआ है बहुत लंबा संवाद है हमने तो आपको ये बताइए कि एक एक अध्याय में से दो दो चार चार बातें हमने कही हैं। बहुत विस्तृत प्रकरण है देवस्थान मुनि के उपाख्यान का वर्णन है देवस्थान मुनि ने भी और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक युधिष्ठिर को जो है उपदेश किया है और कहा कि भगवान आसक्ति ममता तो आपने पहले से ही नहीं है आप ज्ञान की ऊंची कक्षा पर विराजमान है ये सब चीजें तो उनके लिए हैं जो इनको प्राप्त करना चाहते हैं उनको सब नाटक करना पड़ता है घर छोड़ना पड़ता है साधना करनी पड़ती है आप में तो पहले से वो भूमिका बनकर तैयार है आप जैसा वीतराज राजर्दि प्रजा का पालन करेगा तो संपूर्ण प्रजा में धर्म और सदाचार की प्रतिष्ठा होगी इसलिए महाराज संतोषो संतोष हो वही स्वर्ग तमह संतोष परम सुखम तुष्टि तो किंचित परत सम्यक प्रतिष्ठती है महाराज मनुष्य के लिए संतोष की प्राप्ति स्वर्ग से भी बढ़कर संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और संतोष यदि मन में प्रतिष्ठित हो जाए तो संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है और वो संतोष आपके भीतर प्रतिष्ठित है हे महाराज किसी से द्रोह न करना सत्य बोलना बलि बैष्वदेव का अनुष्ठान करना प्राणियों का यथा भाग उनको देना दया भाव बना के रखना इंद्रियों का संयम करना और अपनी ही पत्नी के प्रति पत्नी भाव रखना मृदुता लज्जा अचलता ये सब गृहस्थ व्यक्तियों का के लिए मनु जी ने बताया है और ये सारी बातें आपने में प्रतिष्ठित है इसलिए आप गो ब्राह्मणार्थे युद्ध प्राप्ता गति मनु महाराज युद्ध से आप गानी कर रहे हैं गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जो क्षत्रिय युद्ध करते हैं वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं तो आपने अधर्म युद्ध नहीं किया आपने धर्म युद्ध किया आपका युद्ध गायों की रक्षा के लिए है आपका युद्ध ब्राह्मणों की रक्षा के लिए है आपका युद्ध वैदिक धर्म की रक्षा के लिए है आपका युद्ध प्रजा की रक्षा के लिए है क्षत्रिय धर्म की प्रशंसा अर्जुन ने फिर की और फिर युधि जी को समझाया और संख लिखित की कथा भी अर्जुन ने सुनाई ब्यासी ने संख लिखित की कथा अर्जुन को श्री युधिष्ठ को सुनाई उन्होंने कहा की देखो राजन ये सब तुम्हारे भाई जो कह रहे हैं और मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं एक बार की बात है प्रकरण लंबा है हम बहुत संक्षेप में कह रहे हैं एक समय की बात है शंख और लिखित नाम के दो ऋषि उनमें शंख जी बड़े थे अलिखित जी छोटे थे एक बार लिखित अपने भैया शंख के आश्रम में गए उनको भूख लग रही थी और महाराज आम का मौसम था और बढ़िया आम पके हुए आम गिरे पड़े थे तो तुरंत लिखित जी ने अपने कमंडल के पानी से धोया बोले वाह चलो बहुत अच्छी बात है आम चूस लेंगे उन्होंने आम चूसना शुरू कर दिया तब तक, तक उनके बड़े भाई शंख आ गए और उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे आश्रम में आए बड़ी प्रसन्नता की बात है मेरे भाई ही हो लेकिन जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं है उस वस्तु को बिना पूछे उपभोग कर लेना ये शास्त्र की दृष्टि से चोरी है तुमसे चोरी हो गई यहाँ तुम यदि राजा से दंड प्राप्त नहीं करोगे तो यमलोक में इसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा इसलिए तुम जाओ तुमको चोरी लगी है अब तुम राजा के पास जाकर के और दंड प्राप्त करके आओ राजा सुदिम्न के पास वे पहुँचे और सारी बात बता दी कि मुझे दंड दीजिए मेरे बड़े भाई ने भेजा है राजा हंसने लग गया बोला महाराज राजा को दंड देने का अधिकार है राजा को क्षमादान का भी तो अधिकार है आप जैसे महात्मा को हम क्षमादान करते हैं आप चले जाइए बोले महाराज पहले आपने कह दिया था की जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे फिर आप चतुराई दिखा रहे हैं मैंने दंड मांगा दंड धरा पर श्री मलोक पीठ सेवा संस्थान न्यास इस सेवा तो संस्थान में प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं, पूज्य श्री मलुक जी महाराज के आराध्य ठाकुर जी के श्री विग्रह के जो कि लगभग 500 वर्षों से यहाँ विराजमान हैं। साथ ही विराजमान हैं श्री मलुकेश्वर महादेव जी महाराज और इसी प्रांगण में तुलसी माता अर्थात वृंदा देवी विराजमान है और यहीं पर पूज्य श्री मलुकदास जी महाराज का समाधि स्थल पूज्य महाराज श्री का धुना स्थल विराजमान है जहाँ पर पूज्य महाराज श्री नित्य प्रतिदिन हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि किया कि करते थे आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री गणेश दास जी महाराज के पावन कक्ष की ओर, जहां पूज्य महाराज श्री ने अपने जीवन का अमूल्य समय भगवत चिंतन व प्रभु आराधना में व्यतीत किया साथ ही यहाँ स्थित है परम पूज्य श्री जगन्नाथ भक्त मानी जी की स्मृति में बनवाया गया सत्संग भवन जिसमें नित्य प्रतिदिन सत्संग व नित्य भंडारा आयोजित होता है इस भंडारे में साधु संत व ऐसे निर्धन लोग जिनके पास अनोपार्जन का साधन नहीं है उन्हें भी इस भंडारे में ठाकुर जी का प्रसाद